सब भी नहीं सकता इस पर्वत से उतरना चाहता हूँ आप लोग हमको उतार ले सूर्यांशु दग्ध पक्ष न शकनो मैं विसर्पित तो नहीं कर सकता है ना नहीं सकता इच्छे यम पर्वता अस्मात् तुम उतरना चाहता हूँ अंग्रेजी ने कहा लिया चलो चलो काम बन गया अवतार्य गिरे पर्वत की चोटी से उतार करके नीचे लाए उनको अब गीत रास्त तो रोए और खूब रो हो उनकी आंखों से आंसू बहती चली जाए सबास्पो वानरान प्रतिवाच सुना कह हमने सुन लिया हमारा भाई मर गया रो रहे हैं है? वो मेरा छोटा भाई मैं उससे बड़ा हूँ ये दुख है कि मेरा छोटा मर गया और मैं बड़ा होकर के अभी बैठा दो बालक थे महाराज जी दो बालक श्री गुरु गोविंद सिंह के दो बालक थे उनको दुष्टों ने फांसी की सजा दी फांसी कैसे किया महाराज जी दीवार में चिनाया चिनाया तो दीवार जब चिन, उठाई जाने लग गई ये अभी की बात है दीवार कल युग जब दीवार चिनी जाने लग गई तो ये भारतीय संस्कृति के उद, उपासकों की कहानी है साधन कथा नहीं तो जब दीवार चीनी जाने लगी और यहां तक आ गई तो बड़े की आंखों से आंसू गिर पड़े तो छोटे ने कहा भैया बलिदान दुखी होके मत दो हंस के रो के मत दो हंस के तो बड़ा कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मरना है मैं इसलिए मर रहा हूं कि तू छोटा था तू पहले मरेगा मैं बड़ा हूं मैं बाद में मरूंगा क्योंकि दीवार मुझ तक बाद में पूछेगी सी सम्पाति कहते हैं दुख यह है कि छोटा मर गया और मैं भी जिंदा यवीआंश मम भ्राता इसीलिए जवियान कह रहे यवीआंश मम भ्राता जकायूर नाम वान रहा जिसको आपने कहा कि रावण ने मत डाला राम जी हम लोग अब अपनी कथा सुनाने लगे कि हम लोग इंद्र को जीत लिए थे महाराज एक बार इंद्र जी को जीत करके असूर्ण के सूर्य लो, लोग पर आक्रमण अतिक्रमण करने जा रहे थे और हम दोनों चले अब दोनों चले तो मेरा जो छोटा भाई था वो कुछ व्याकुल हो गया जब व्याकुल हो गया तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने पक्षों की छाया में उसको रख लिया की मेरा भाई जलने से बच जाए वह पक्षाभ्याम छादया मांस पक्षाभ्याम छादया मास स्नेहा मैंने अपने पक्षों की छाया उसको आच्छादित कर लिया वो बच गया लेकिन मैं जल गया और जल करके मैं गिर पड़ा वो भी गिर पड़ा और वो कहाँ चला गया मैं कहाँ चला गया उसी दिन से आज तक मैंने अपने भाई का दर्शन नहीं क्या क्या नाम भी नहीं सुना आज तुम लोगों ने से नाम सुना मैंने मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई कि मेरा भाई मेरे भाई का समाचार तो मिल गया रामजन अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा लेकिन सहायता करूंगा कैसे हम खाली वाणी से सहायता कैसे वांग मात्रेण तू रामस् करम और हमने देखा है हमने किशोर जी को देखा है क्या कहते क्यों बिल्कुल ठीक है ठीक कह रहा हूँ तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता मया दृष्टा रावणे न दुरात्मना दुरात्मा रावण हर, हर के ले जा रहा था हमने देखा तो क्या आपने ये कैसे जान लिया कि उसकी सीता जी है कोई और तरुणी हो सकती है कि क्रोशंती राम रामी और राम राम कह रही थी इसलिए जान लिया लक्ष्मणी तिचानिनी और लक्ष्मण जी भी कह रही थी इस प्रकार से मैंने उनको देखा अब मैं उनको राम जी मैं समझता हूँ सीता जी ही हैं इस प्रकार से श्री सम्पाती जी महाराज ने अपना सब कुछ सुनाया और सुनाने के बाद अब हमको थोड़ा ऊपर ही पहुँचा दो तो ऊपर पहुँचा दिया गया महाराज जी अब श्री ही संपाती जी महाराज ऊपर चले गए और बानर जो थे बड़ी बड़े प्रसन्न महाराज बड़े प्रसन्न सीताराम जी बहुत प्रसन्न बबूर बानरा हृष्टा क्यों क्यो? क्यो? क्यो? प्रवृत्ति उपलब्ध थे अब तो कोई प्रवृत्ति तो मिल गई अभी तो तक क्या करें अभी तक तो ये था कि क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब प्रवृत्ति तो मिल गई काम करने की एक एक राह तो मिल गई और जहा जहां पर चाह है जहां पर राह है वहां पर काम हो ही जाएगा निश्चित है इसके बाद श्री संपाति जी महाराज ने अपनी सब कथा सुनाई कि चंद्रमा मुनि मुझको मिले और चंद्रमा मुनि ने क्या क्या किया और कैसे कहा उन्होंने कहा कि जब राम जी के दूत आएंगे और उनको तुम जानकी जी को बता दोगे तो तुम्हारे पक्ष आ जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा और देखो देखो देखो अरे देखो और महाराज देखते देखते उनके पंख निकलने लग गए तो आप निश्चिंत तो हो जाओ आपका काम तो हो गई जिन मुनि के कहने से मेरे पंख निकल रहे हैं ये प्रमाण है ये पंख ही प्रमाण है कि आपका काम निश्चित होने वाला है पक्ष लाभ ममायम वह सिद्धि प्रत्यय कार कहा देखो बिल्कुल तुमको जानकी जी के दर्शन होंगे ऐसा कहकर के गीतराज जी महाराज तो अपने पंखों से उड़ गए महाराज जी राम जी अब सब लोग लगे कहने ये काम तो तब हो जब इसको ना गए क्योंकि संपाति जी ने कहा है कि वो सीता जी बैठी हैं, मैं देख रहा हूं उन्होंने कहा और हम चूंकि गरुड़ के वंश वो सब जो हो सब अरे गे नथु खेरे विधवा को थोड़ी इतनी निगाह मिलती है नहीं नहीं सब गीध को नहीं मिलती है हाँ होती सबसे ज्यादा है लेकिन वो गीध की दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है वो विधवा जो है न वो मरा मानसह देखता है और कुछ नहीं देखता है उसकी बड़ी लुप्त दृष्टि होती है इसीलिए कहते हैं मा गृह कश्यस्वी धनम एक मंत्र है सर महाराज जी किसी के ऊपर गीध दृष्टि नहीं करनी चाहिए यही है कि यह दृष्टि लेकिन ये जो जटायु थे सम्पाति थे इनकी दृष्टि अपार थी इनकी दृष्टि अपार क्यों थी बताया उन्होंने हम छोड़ जा रहे हैं कि हम लोग सौपर्ण है यानी गरुड़ जी के खानदान से पैदा हुए हैं आपको मैंने शायद बताया कि नहीं बताया नहीं बताया था बताया था। जरूर आपको याद नहीं जटायू जी महाराज ने इतना परिचय दिया था तो कहता कहते थे कल बताया था कि मेरी दादी का नाम बिंदा है याद आ गया कि नहीं मेरी दादी का नाम बिन्ता है और बिन्ता के दो लड़के एक गरुड़ और एक अरुड़ कल निवेदन किया था मैंने सिवा में तो गरुड़ हो गए संपाति के चाचा तो गारुड़ी दृष्टि जो है गारुड़ी दृष्टि जो है वह दृष्टि इनको प्राप्त है तो जैसे गरुड़ जी महाराज ज्यादा देखते हैं वैसे ये संपाती और जटायु भी दूर दृष्टि के हैं महाराज जी चलिए तो उन्होंने बताया तो सही तो बताया तो है तो वहां तो समुद्र का अतिक्रमण करना पड़ेगा तो जब समुद्र का अतिक्रमण करना पड़ेगा तो इसमें कौन समर्थ है कहातेजा लंघ युष्य सागरम कह करिष्यति सुग्रीवम सत्य संधम अरिंदम श्री सुग्रीव जी महाराज को सत्य संध कौन करेगा उन्होंने कहा है श्री सुग्रीव जी महाराज ने कहा है की जेही विधि मिली जान की आई हा? सब प्रकार करी हो सेवकाई जे विधि मिली जान की आई तो जब तक जानकी मिले ना तब तक वो सत्यसंध संध सुग्रीव जी होगी तो सुग्रीव जी को सत्यसंध कहने के लिए कौन तैयार है क करिष्यति सुग्रीवम सत्यसंधम अरिंदम्म और इस महासमुद्र को पार करने के लिए कौन तैयार है अब महाराज एक उठे क्या हम तो दस जो जाएंगे फिर गिरके मर जाएंगे लेकिन कहा हम तो बीस चले जाएंगे फिर मर जाएंगे एक निकाम पचास चले जाएंगे फिर मर जाएंगे एक निका सत्तर चले जाएंगे फिर मर जाएंगे एक निका अस्सी चले जाएंगे फिर मर जाएंगे क्या जी ने तुम लोग क्या चक्कर कर रहे हो अरे मैं तो बहुत बड़ा वीर था ये तो मेरे लिए कुछ नहीं था जब ही त्रिवी कम भरारी तब मैं तरुण रहा बलभारी बलिबांधत बलि बांधत, वली बांधत। प्रभु बाढ़ सोतन बरिन जाय उभय गरी मीन में सात प्रदक्षिण धाय मैं तो ऐसा कर सकता था लेकिन अब मैं क्या करूं अब तो मैं हो गया बुढ़ा अब मैं बुढ़ा हो गया अब मुझसे तो होगा नहीं अंगद जी उठे बड़े बलवान है अंगद जी उठे तो कहते हैं कि समुद्र के तो पार मैं चला जाऊंगा एकदम चला जाऊंगा अहमेत गविष्यामी योजना नाम शतम महत चला जाऊं लेकिन निवर्तनी तुम्हें शक्ति स्यान्न वे तीन निश्चितम मैं लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा इसमें संदेह लौट भी सकता हूं और नहीं भी लौट सकता अब यहां शक्ति का प्रश्न नहीं है अंगद जी कहते हैं कि देखो जाऊंगा तो काम करके आऊंगा और काम अगर कर लिया काम करने में समर्थ हो गया तब तो, तो लौटाऊंगा और काम करने में कुचित अक्षम रहा तो फिर असफल मुखड़ा दिखड़ाने के लिए आपके बीच में नहीं ये उसका भाव है निवर्तने तुम्हें शक्ति सियान्वे तिश्चितम उसी तो जामुन जी महाराज ने कहा कि आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। आपकी शक्ति बहुत है लेकिन आपको हम लोग भेजना नहीं चाहते पठ ही कर नायक इसका, इसका राष्ट्र सुने भे, आपको भेजे कैसे आप तो सबके नायक हैं, आप सबके प्रेषिता हैं और हम लोग सब आपके प्रेष्य हैं। एक होता है प्रेषिता एक होता है प्रेष्य, है प्रेसिता होता है स्वामी और प्रेष्य होता है सेवक हुँ? जी, नहीं प्रेशता स्वामी प्रेशय कथन च नवता एम जन सर्वा प्रेष्याम लोग प्रेस हैं और आप प्रेषिता हैं आप भेजने वाले हैं और हम लोग जाने वाले हैं तो हम लोग आपको आज्ञा नहीं दे सकते आप ही हम लोगों को भेज सकते हैं और एक बात और है आप हमारे स्वामी हैं आप हमारे स्वामी हैं तो हमारे यहां नीति ये है कि स्वामी की रक्षा सेवक कैसे करे आ, स्वामी की रक्षा सेवक कैसे करे कि जैसे पत्नी की रक्षा पति करता है जैसे पत्नी की रक्षा पति करता है उसी प्रकार स्वामी की रक्षा सेवक करे बड़ा अटपटा शब्द मालूम पड़ा है आपको है ना भवान कलत्रम अस्माक स्वामी भावी व्यवस्थित तो जैसे पति जो है जैसे पति अपनी प्राण प्रिया प्रियमा को प्राण की तरह रखता है उसी प्रकार सेवक को अपने स्वामी को प्राण की तरह रखना चाहिए जैसे पति जो है अपनी प्राण प्रिया को हृदय में रखता है उसी प्रकार सेवक को अपने स्वामी को हृदय में रखना चाहिए जैसे कोई काम आ जाए तो पत्नी को सेवक पति आज्ञा नहीं देता स्वयं कर लाता है कठोर कार्य उसी प्रकार सेवक को स्वामी को आज्ञा नहीं देना चाहिए उस कार्य को स्वयं करना चाहिए तो जैसे पत्नी सर रक्षा है रक्षणीय है उसी प्रकार स्वामी भी तथैव रक्षणीय है रक्षणीय है रामजी भवान कलत्र अस्माकं स्वामी भावी व्यवस्थित स्वामी कलत्र सैन्यस्य रेशा परंतप इसलिए या मुझे कहते हम आपको नहीं भेजेंगे तो फिर काम नहीं होगा फिर मर नहीं मरना है तो चलो मरे तो कहीं नहीं मरेंगे नहीं अब हम उसको प्रेरित करते हैं जो बोल नहीं रहा है आज जिसके द्वारा काम होना है ऐसे कहते हैं एस एस सन यह कार्य साधयती अब जिनको काम करना है मैं उनके तरफ झुक रहा हूं ये बात यह है हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति का कुछ स्मरण रहता नहीं एक बार याद याद दिलाना पड़ेगा यहाँ तो ये कथा नहीं है लेकिन है। ये कथा प्रामाणिक है मैंने पढ़ा है कहा पढ़ा है ये ग्रंथ नहीं याद है झूठा नाम क्यों है ना लेकिन पढ़ा है मैंने सब ग्रंथों में कि हनुमान जी महाराज को बड़ी शक्ति थी महाराज वो तो जब पैदा हुए तभी शक्ति मिल गई आप लोगों को तो मालूम है जो पैदा हुए और पैदा होने के बाद कहीं भूख लगी भूख लगी तो क्या पाऊ तो देखा फल लाल ला सूर्योदय हो रहा था पहुंच तो राहू राहु वगैरह ऐसा कुछ था सब तो महाराज तो जो कुछ भी हो तो लड़कपन में शक्ति हो फिर उसी समय सबने वरदान दिया अग्नि ने कहा कि आप जलोगे नहीं ब्रह्मा ने कहा कि मेरी शक्ति से आप मूर्छित होंगे तो थोड़ी देर के लिए होंगे अवल होंगे ही नहीं इंद्र ने कहा मेरा बज्र काम नहीं करेगा अरे सबने कुछ न कुछ दिया शक्ति मानो अब हनुमान जी उद्धत भी हो गए अब महाराज मुनियों की लंगोटी अमुनियों का कमंडल ये सब उठाए उठाए के फेंक दें, पर्वत उखाड़ लावे वृक्ष उखाड़ लावे बड़ा उपद्रव करें। एक दिन मुनियों ने कहा कि तुम बहुत उपद्रव करते हो जाओ तुम अपनी शक्ति ही भूल जाओ जब कोई तो तुमको याद दिलावे तो तुमको अपनी शक्ति याद आवे हु? तो महाराज जी बड़ा अच्छा हुआ हो अगर उस शक्ति लोग हमसे पूछते हैं कभी कभी कभी कभी, कभी, -कभी पूछते हैं कि महाराज जी हनुमान जी महाराज साथ में थे और सुग्रीव के मित्र भी थे मंत्री भी थे बाली को मारा नहीं तो बात यही है कि हनुमान जी तो अपना सामर्थ्य सब भूले हुए हनुमान जी को कुछ पता नहीं और हनुमान जी को किसी ने याद दिलाया नहीं जा मुंशी तो ब्रह्मा होता है जानते हैं या याद दिलाऊं तो इस, इसके लिए थोड़ी दिलाऊंगा जिसके लिए याद दिलाना है उसके लिए याद दिलाऊंगा समझे इसलिए हनुमान जी महाराज ने बाली को नहीं मारा अस्तु तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब हनुमान जी ये सब हो रहा है ये कह रहे हम जाएंगे इतना हम जाएंगे इतना हनुमान जी को देखो तो एक कोने बैठे एक ये सब समाज से बिल्कुल अलग महाराज जी एकदम अलग हु? राम जी तूषणीम एकांत मासित्य एकदम चुपचाप सब कह इतना जाएंगे हम इतना जाएंगे हम इतना, इतना चुप तुष्णीम एकांत मासित्य श्री जामुन जी कहते हैं हनुमान किन्न जलपसी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं हु? वीर वानर लोकस् समझी वीर वानर लोकस् सर्वशास्त्र विदांबर वानरों में आप सबसे महान वीर हैं और संपूर्ण शास्त्रों में आपकी बुद्धि विचक्षण है।, है आप चुपचाप एकांत में हनुमान किन्न जलपी आप तो सुग्रीव जी के समान है श्री राम लक्ष्मण के समान आप करते है ऐसा सब कहा महाराज जी उन्होंने अब हनुमान जी महाराज जब कथा सुनाई फिर पूरी उनके जन्म की लेकर के और सारी कथा सुनाई अब जब कथा सुनाया महाराज जी अब तो हनुमान जी की हनुमान जी की विचित्र हो गई स्थिति उन्होंने कहा कि आप तो मरुत नंदन है मारुत्य उसे पुत्र तेजसा चापी जब उन्होंने ऐसा कहा और कहा हरिशार्दूल लंगय स्व महारणव जामुन जी कह रहे हैं हे हरी शार्दूल हे वाणर सिंह उठो आउट करके इस महारणव का उल्लंघन करें आप पराही सर्वभूता नाम हनुमन या गतिस्तव हे हनुमान जी महाराज हम समस्त मानवों को आपका ही एक आश्रय है आपका ही एक सहारा है आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा है नहीं तपी नाम तो श्री जामुदी महाराज के द्वारा प्रेरित होकर के प्रतीत वेगा पवनात्म कपी प्रहर्षय हरिवीर बाहिनी सारी सेना को प्रसन्न करते हुए चकार रूपम महदात मनस्तरा और फिर अपना रूप बढ़ाया बढ़ा राम काज लगी तवय तारा सुन तई भय पर्वता कारा सुन तई भय और महाराज रूप बढ़ाया चकार रूपम महदात मनस्तरा और महाराज गर्जये अब और गरज तो ऐसी आवाज मालूम पड़े जैसे सिंह में सिंह जो है किसी गुफा में गर्ज रहा है बड़ी जोर से यथा विजिम्बते सिंघा दिब्रते गिर गह वरे मारुत्य उषा पुत्र तो ऐसे करें न? वैसे राम मारुतस्य उषा पुत्र तथा तो समृति जिम्बते अभिवाद्य हरि वृद्धांत याद आ गया कि मुझमे इतनी इतनी सामर्थ्य सब स्मरण आ गया अपनी ताकत सब याद आ गई उनको तो महाराज फिर तो किसी को समझ ही नहीं होंगे फिर अरे तो। जब हम पराक्रमी हो गए तो किसी को क्या समझेंगे महाराज अभिवाद्य हरीन वृद्धान अभिवाद्य हरिण वृद्धान हनुमान ईद बब्रवीद अब हनुमान जी ने बहुत कुछ कहा है महाराज जी बहुत कुछ कहा है ये पूरा सर्गव है हनुमान जी ने इतना कहा है लेकिन आप खास बात सुन ले उन्होंने कहा है कि अहम द्रक्ष्याम वेही प्रमोद ध्वम प्लव गांव समुदायी हनुमान जी कहते हैं अरे वानरों प्रमोदध्वं ध्वम खुश हो जाओ द्रक्ष्याम हम श्री जनक नंदिनी जी का दर्शन करेंगे ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने लोगों को आश्वासन दिया अतत स्तु मारुत प्रख्य सहरिर् मारुतात्मज आरोह नगर श्रेष्ठम महेंद्रम हरिमरदना और सबको प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज महिन्द्रा चल पर्वत पर, पर तुरंत चढ़ गए महाराज जी और महिन्द्रा पर, चल पर्वत पर, पर, पर चढ़ करके और अपने मन से लंका में पहुंच गए मन से लंका में पहुंच गए मन सामय महा जगाम लंकाम। लंका लंका पहुंच गए कैसे मनसा मनस्वी मन से चले गए और मन से लंका में पहुंचे इसी के साथ कथा भवानी निकल करके सुंदरकांड में पहुंच रही हैं है तवण नीताया सीताया शत्रुकर्षण पदम अन्वेषुम चारणाचरित पथि इस श्लोक में सारा सुंदर कांड जो श्लोक दास ने भी पढ़ा शत्रुकर्षण तथा शत्रुकर्षण रावण नीताया सीताया पदम अन्वेष्टुम चारणाचरित पथि इष हनुमान जी के लिए यह विशेषण दिया गया शत्रुकर्षण शत्रुकर्षण है श्री हनुमान जी महाराज श्री हनुमान जी शत्रुकर्षण है शत्रुकर्षण का मतलब किसी श्री जगन्नाथ श्री जगत जद्दी श्री जनकनंदिनी जनकजा के खोजने में जितने विरोधी आएंगे उन विरोधियों के नाश करने में सर्वथा समर्थ हैं है, है ना इसलिए शत्रुकर्षण कहा शत्रुकर्षण अब ये शत्रुकर्षण ये पहले अध्याय में शुरू हो जाएगा पहले अध्याय में एक को धाए धुई करेंगे एक को समाप्त करने पहले अध्याय अध्याय मैं अध्याय बोल जाता हूं सर उसको समझ लगा लिया करिए है न तो मेरी कथावता कहने की आदत नहीं है हमारे तो तो प्रेम है मैं चलाया हूं कथावता ना पीछे कहीं कहीं महीनों से कहा न आधे महीनों को कहूंगा ये तो आ गया इसी बीच में तो आदत नहीं है क्या करें गलती भी जाता है और हम ज्यादा संभालते संभालते भी नहीं है जो आता है बोलते है जाते हैं शत्रु का रिशायणा तो सर के जहां अध्याय है वहां सर समझ लेना शत्रुकर्षण का रिशाणा महाराज जी जो शत्रु, शत्रु है यह पहले स्वर्ग से ही शुरू हो जाता है धाएं धूं पहले, पहले मारा महाराज इसी में मारा वो मारा उसको महाराज भी बताएंगे वो, वो जल में रहती थी उसको मारा अभी बताएंगे और महाराज अंत तक मारने मारना था जंग इतना तो मारा है इतना तो मारा है और शत्रु की वो दुर्गत बनाई है महाराज वो भरता बनाया उनका दिखा ऐसा किया है हो हो सच्ची कह रहे हैं आपसे ये बाकी तो बाकी तो कितना चार नाम मारा कि बारह नाम चार अने पच्चीस प्रतिशत आजकल के शब्दों में 25 प्रतिशत एक चौथाई एक बटा चार रावण की सेना होना सब समाप्त हनुमान इसी कांड में सब किया तो इसलिए शत्रु शत्रुकर्षण है तो शत्रु ही महाराज रावण नीताया सीताया पदम अन्विष्टु अब रावण के द्वारा जो ली गई हरी गई सीता हैं उनको खोजने के लिए तैयार है नहीं? अब रावण को रावण माने क्या होता है रावण माने होता है लो, लोगों से प्रलाप कराने वाला लोगों से प्रलापम कारयती थी, थी रावण है न जो लोगों से प्रलाप करा दे उसका नाम है रावण है तो ये लोगों से जो प्रलाप कराने वाला है ये स्वयं रोएगा महाराज ये स्वयं रोएगा है? आगे मैं बताऊंगा आपको ये रोएगा जरूर रोएगा बगैर रोए रहेगा नहीं महाराज रोएगा तो रावण नीताया सीताया उनको खोजने के लिए चारणा चारणाचरित पति जो चारण के द्वारा जिस रास्ते का को अपनाया जाता है उस रास्ते से चले तो चारण क्या है देखो आकाश में भी एक पट्टी होती है हवाई पट्टियां पट्टियां ये इससे अमुक जाएगा इससे अमुक जाएगा उसमें रास्ते बने हैं वो रास्ते बने उनको आजकल भी भाई चाहे चलती तो जाती तो लोग ही है तो अब ये ये इतने इतने इतने स्तर तक अमुक जाएगा इतने स्तर तक अमुक जाएगा इतने स्तर तक अमुक जाएगा अमुक हवाई जहाज इतने ऊंचे जा सकता है अमुक हवाई जहाज उसकी इतना ऊंचे जा सकता है तो ये सबके पट्टियां बनती है। तो चारे लोग जिस पट्टी से चलते हैं अब गीत कहां तक जाएगा सब लिखा हुआ है गीत कहां तक जाएगा चील कहां तक जाती है गौवा कहां तक तो जाता है ये गीत कहां तक तो ये हंस कहाँ तक तो उड़ता है ये सबके अपने अपने रास्ते हैं तो चारण लोग जिस रास्ते से चलते हैं उस रास्ते से श्री हनुमान जी महाराज हवा में चले जा रहे आकाश में चारणा चरिते पथी या चारण मने जो जो चर चारण मने जो चर चरंती आच, आचरणती है ना जो आचरण करे चरय चरय वही है चारण चरंती अर्थात आचारयंती तो आचार्य कौन सिखाएगा कि तो आचार तो पूर्वाचार्य सिखाएंगे इसीलिए वो आचार्य है जो जो आचरण है ना सिखावे वो आचार्य कैसा तो राम जी महाराज भी उसी वैष्णव वर्ग से सबको प्रणाम करते हुए निराभिमान होकर हो के अभिमान रहित होकर के भगवती जनकनंदिनी के प्रति बुद्धि रखते हुए चल रहे हैं चारणाचरित पति राम जी चले अब चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं अब प्रणाम कर रहे हैं किसको प्रणाम कर रहे हैं सूर्य भगवान आपको प्रणाम है हे इंद्र जी आपको प्रणाम है हे पवन जी आपको प्रणाम है हे ब्रह्मा जी महाराज आपको प्रणाम है हे भूतों आपको भूत न देवता हे भूतों आपको प्रणाम है स सूर्याय महे इंद्राय पवनाय स्वयं भुवे भूतेभ्यंजलिम कृत् चकार गमने मति और फिर आंजलिम प्राण मुखम कुरान फिर एक अंजलि करते हैं फिर हाथ जोड़ रहे हैं अभी किसके लिए ये कह रहे पवनाय आय आत्मयोन अब फिर पवन के लिए कह रहे हैं अभी पवन कहा से आ गए पवन पहले आ चुके हैं देखिये पहला श्लोक अच्छा देखिए पवनाय आय अब फिर पवन आ गए इसमें ये पवन दूसरे ये ये पौन वो नहीं वो वो जो वो पौन तो वो आ गए पहले में ये कौन पवन है महाराज जी ये पवनाय पवन पवन प्रभु ये पवन आय अरे भगवते श्री रामचंद्र ये रामचंद्र जी महाराज के लिए प्रणाम है ये पवन आय पवन आय राम जी आत्मयोनय इसलिए सबसे अलग इनका प्रणाम है और सबसे बाद में प्रणाम है अंजलिम प्रांग पवन आया अन्य ही वृद्धे गंतुम दक्षिणो दक्षिणाम दिशा और दक्षिण जो है वो दक्षिण दिशा में चले दक्षिण मने मना जी दक्षिण मैने मने बहुत चतुर् दक्षिण मने बहुत चतुर् आ, और दक्षिण मने मरे राम जी दक्षिण मने जो सर्वथा सबके अनुकूल रहते हैं वो चले दक्षिणा दक्षिणाम दिशाम गंतु बब्रे अब जाने के लिए भी गए जाने के लिए अपने शरीर को थोड़ा ठीक कर रहे हैं और सबसे कहते हैं कि हे हे हे बानरो अंगज जी महाराज आप सबके चरणों में हम प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं कि जैसे भगवान श्री रघुनंदन का बाण चलता है उसी प्रकार से वायुवेग से भगवान राम के बाण की तरह मैं भी जाऊंगा रावण की लंका में और रावण की लंका में अगर जनकनंदिनी को नहीं पाऊंगा तो वहां से उसी यात्रा में उसी पैर से स्वर्ग चला जाऊंगा और स्वर्ग में भी अगर श्री जनकनंदिनी को नहीं देखूंगा तो फिर लंका में आकर के और रावण के सहित समूची लंका को उखाड़ करके और इस बार लिए दिए चलाऊंगा ऐसा हनुमान जी महाराज ने कहा राम जी आम अलंकामुरा ऐसा श्री हनुमान जी ने कहा और ऐसा कह कहकर एकदम महाराज वहाँ से उड़े हैं एकदम उड़े और जब उड़े महाराज जी वो पर्वत, पर्वत जो था ना क्या नाम था उसका अभी मैंने बताया महिंद्राचल पर्वत वो महाराज चार अंगुल नीचे चलाते उचके उचक चारी अंगुल, अच्छा चार अंगुल अचल गो चार अंगुल नीचे चला गया गिरि चरण दे हनुमंता चले उस गाताल तुरंता और हनुमान जी चले जिमी अमोग रघुपति कर बाना ये भात चला है राम जी रघुपति कर्बाना कहीं यहाँ भी लिखा है यथा राघव निर्भुक्त सरस्वती भी क्रम जिमी यमो रघुपति करा एक भूषण जी महाराज थे बड़े अच्छे रामायणी उनका एक भाव मैंने सुना की जिमी यमुगे रघुपति कर राम जी का बाण चला अब बाण के लिए तो सब होना चाहिए धनुष होना चाहिए नहीं होना चाहिए बाण के लिए धनुष होना चाहिए और धनुष पर डोरी होनी चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए और कोई छोड़ने वाला भी होना चाहिए सब होना भूषण जी महाराज कहते थे तो कहते हैं अब यहां धनुष क्या है महाराज जी तो कहते बार बार रघुवीर संहारी दो अर्थ एक तो बार बार भैया रघुवीर रघुबीर संहारी बार बार राम जी का स्मरण किया और दूसरा अर्थ है कि हनुमान भगवान ने देखा पर्वत चला जाएगा नीचे इसको कोई रोक पाएगा नहीं हनुमान का बेग कोई थाम पाएगा नहीं तो नीचे आकर के ठाकुर ने उस पर्वत को बार बार रघुबीर संभारी समझ रहे ना समझ रहे ये धनुष पर्वत हो गई प्रतिंशा हो गया कि नहीं हो गया और छोड़ने वाले इधर जाम बनते हैं इतना ही कर रहे हो लक्ष्य है सीता ही देखी लक्ष्य आ गया छोड़ने वाला आ गया धनुष आ गया प्रत्यंचा आ गई अब जिमी यमो घर घुपति कर बना ये ही बाती सरस्वसन विक्रम यथा राघव निर्मुक्ता सरस्वसन विक्रम गच्छे तदवद गमिष्यामी लंकाम रावण पालिताम अब चले महाराज जी एकदम चले जय श्री राम कह करके, के जय घोष के साथ वहाँ से श्री हनुमान जी महाराज की यात्रा हो रही है अब महाराज तस्म गु बाहू अब इसमें इतनी उपमाएं हैं पहले ही सर्ग की मैं अगर व्याख्या करूं तो ये आपका कम से कम दो दिन का समय तो इसी में चला जाएगा आपका चार घंटा चार दुनिया आठ घंटा इतनी उपमाएं हैं इसमें बड़ा लंबा चौड़ा अध्याय है स्वर्ग है अब हनुमान एक तो सुन लो हनुमान जी महाराज ऊपर ये देखो देखो देखो देखो एक ठो सांप निकल रहा है सांप निकल रहा है पर्वत से सांप निकल रहा है परबत से सांप निकल रहा है और सांप के पांच फड़ है महाराज जी और एक नहीं निकल रहा दो दो सांप निकल रहे हैं एक नहीं दो दो सांप निकल रहे हैं हुँ? अब ये कैसे क्या हनुमान जी महाराज ऊपर गए ऊपर गए ही नहीं गए जब ऊपर गए कि बादल उधर सब नीचे बादल वगैरह सब नीचे हनुमान जी ऊपर बादल के ऊपर तो आप लोग आप लोग गए होंगे बहुत बार है ना हाँ बाद हम तो बहुत गए हमारे बादल के ऊपर अरे इधर चला जाएगा ना ना क्या नाम आसाम के आगे क्या है जहा पानी वानी बहुत बरसता है नहीं, नहीं पता नहीं क्या है नहीं आप लोग कोई ठीक नहीं कह रहे तो राम जी वो वो जब वहां पर हम वहां पर एक बार हम गए बस से गए तो वहां वो बस हमारी जो महाराज जी वही बादल के ऊपर चली वही बादल के ऊपर चली तो बादल के ऊपर हनुमान जी पहुंचे अब जब पहुंचे वहां सियाराम जब वहां पहुंचे तो अब बादल भी छिप गए और छिप करके धीरे से निकले अभी चंद्रमा को निकलते देखा है बादल से अब वो ऐसे धीरे से निकले तो हनुमान जी यौ चल रहे हैं, यौ देख रहा है नहीं। रहे नहीं आसमान में तैर रहे हैं, ये उंगलियां ऐसे तो जब बादल से निकले तो पहले यही आया देखो भाई इधर पहले यही आया सो क्या आया करो पहले यही आया और जब ये आया कि कितनी है एक दो तीन चार पांच ये पांच है न तो यही निकली पहले और हनुमान जी की उंगली मारा बड़ी लंबी चौड़ी बोटी है अब वो मालूम पड़े कि सांप जो है सांप का फण निकल आये पांच और सांप क्या है कर सर सूभग भुज दंडा राम सी सिर से दुर्देही मरुण पराग जलज भरिनी के सशि ही भूस अहि ये अहि है महाराज जी ये सांप है हनुमान जी की ये भूला तो हो गई सांप है और सांप निकल रहा पांच फण लेकर के एक नहीं है दो दो सांप हो गए और दो पांच फण हो गए और निकला कहाँ से के बादल से निकल रहे हैं ऐसा कह रहे हैं कि तस्याम्बर गाहू दद्रशाह प्रसारित पर्वताग्राज विनिष्कान्त जानो पर्वत के आगे भाग से सांप निकल रहे हैं दो जिनके पांच पांच है पर्वताग्रा विनिष्क पंचास्या विव पन्नग इस प्रकार अनेक उपाय है रामजी जी हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं और जब चले जा रहे हैं तो एक आया महाराज जी एक उठा और आया और आया तो हनुमान जी ने कहा तो कोई राक्षस आ गया अब हनुमान जी क्या करें है न हनुमान जी ने ऐसे धक्का दिया ऐसे अपने हृदय से एकदम धक्का दिया जानते हैं ये मैनाक पर्वत था मैनाक पर्वत को समुद्र ने भेजा कि आप जाओ और हनुमान जी महाराज को विश्राम दो अब हनुमान जी महाराज को विश्राम देने के लिए मैनाक जी महाराज चले हा? और ज्यो ही मैनाक जी ऊपर आए हनुमान जी महाराज ने अंतराय समझ करके एक धक्का दिया छाती का धीरे से दिया होता जोर से दिया होता टुकड़ा टुकड़ा हो जाता था है ना धीरे से दिया महाराज जी उया पातया मास जी मु तमी व मारूता एकदम धक्का दिया अब जब धक्का दिया तो बिचारे रखा के नीचे आए अब कहे तो ठीक नहीं है तो मर जायेंगे इसमें चार धक्का देंगे तो चार भी तो हम समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या करें हा? तो वो वो महाराज मनुष्य बन गए और मनुष्य बन गए और खड़े कहां हुए तो अपने ऊपर ही खड़े हो गए पर्वत भी और पर्वत के ऊपर मनुष्य बन के खड़े हो गए यानी पर्वत का जो अधिष्ठात्री है वह स्वयं पर्वत के ऊपर खड़ा हो गया ऐसा समझ लीजिए मानुषम धारयन रूपम आत्मन शिखर ए अब बड़े प्यार से कहते पुत्र अब तो हनुमान जी महाराज के कान खड़े हो गए इतना प्यार से कहा गया था वो इतना प्यार से ये ये पुत्र यहां नहीं लिखा मारा ये आगे चल करके इसी सुंदर में एक सर्ग जहाँ जामुन जी महाराज हनुमान जी महाराज सबको कथा सुनाएंगे, उसमें लिखा है है ना? इसी इसी कांड में तो राम जी तो उन्होंने कहा पुत्र ऐसी मधुरा बाणी ब्याजहार है ना? पुत्र ऐसी मधुरा बाणी को ब्याजहार पुत्र बेटा रुक जा बेटा रुक जाओ ऐसा कहते हुए इसलिए मैनाक जी महाराज आए हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा हो मैं किसी ने बेटा कह दिया बेटा सब बड़ा अच्छा लगता है किसी ने बेटा कह दिया और कहीं दिल से निकला हो तब अच्छा लगता है ऊपर से किसी ने कह दिया जरा बेटा एक काम तो कर लो था सर। तो वो काल, खा, खाने को दौड़ता है ना तो राम जी तो बेटा कहा बड़े जोर से बड़े मधुर स्वर में हनुमान जी मा थोड़ा स्तंभित हुए तो अब बता दिया उन्होंने की मैं तो इस तरह से तुम्हारा तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और मैं मैनाक और तुम्हारे पिता का मित्र हूं तो अब तुम्हारे पिता ने हमारा बड़ा उपकार किया कि हमारा पंख काट रहे थे इंद्र जी महाराज और आपके पिता ने लाकर करके मुझको समुद्र में छिपा दिया तो उपकार के बदले में प्रतिउपकार करना सनातन धर्म है यहीं पर लिखा हुआ है कृत प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन श्री मैनाक जी ने कहा इसलिए हम उपकार करने के लिए आप आए हैं आप हमारे प्रति थोड़ा विश्राम और थोड़ा विश्राम करके फिर आगे आप बढ़ो राम जी और समुद्र ने भी हमसे कहा है अतिथि किल पूजाराकृतोजानता धर्मम जिज्ञास माने न कि पुनर्यादृश हो हनुमान जी, जी महाराज ने कहा कि हे चाचा जी आपने कहा तो बहुत बढ़िया और हमको विश्राम करना भी चाहिए लेकिन हम विश्राम करेंगे नहीं क्यों? क्यों? क्यों? क्यों त्वरते कार्यकालों में है? कार्यकाल में त्वरते जो मेरा कार्यकाल है वो मुझको त्वरते मुझे जल्दी कर रहा है कार्यकाल काला मैंने लंका प्रवेश काल है लंका में प्रवेश करने का जो समय है देखो अब काल होने वाली है और इसके पहले मुझे समुद्र नांग करके लंका में प्रविष्ट हो जाना है इसलिए मुझे जल्दी है अब हमको रोकिए मत कार्यकाल चाहे यार जी त्वरते कार्यकाल और राम जी त्वरते मतलब कहता कि जल्दी चलो जल्दी चलो या एक बात और है हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि बगैर राम काज किए हुए हम बीच में विश्राम नहीं करेंगे और बीच में अगर विश्राम कर लेंगे तो हमारी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी इसलिए मुझको रोक हुई मत मुझको तो जाने दीजिए त्वरते कार्यकालों में अहस्प्य वर्तते प्रतिज्ञा च मैं मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली है न स्थातव्यम बीच में हम रुके नहीं प्रतिज्ञा है पाणीना शैलम आलभ्य हरिपुंग पाणीना शैलम आलभ्य आलम मैंने छू करके उस स्पृवा उसको हाथ धर दिया मैंने समझ लिया विश्राम कर लिया मुझे जाने दीजिए ये हाथ धरने का भाव कि आप मेरे पूज्य हैं मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ आलभ्य या आप विश्राम करने के लिए कहे तो मैं इस पर विश्राम भी मैंने कर लिया किम बहुना तीसरा भाव ये आलम्य कहने का भाव स्पष्टवा कहने का भाव कि अब आप दुनिया में किसी से भी डरो मत आप निश्चिंत रहो और जहां चाहो वहां जाओ राम जी हरिपुंग जगाम आकाश महाविश्य फिर आकाश ऊपर चले गए और वहां से प्रहसन्नी वे चल रहे ये हंसते हुए चलने कहने का भाव बड़ा बढ़िया मिला क्या कहते उसको सगुन बड़ा बढ़िया मिल गया, है? पहले किसी ने आकर मुझको बेटा कहा है और जब इसने बेटा कहा है तो इन संदेह इस सगुन के द्वारा प्रतीत होता है कि मेरी माँ भी मुझको बेटा कहेगी इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए महाराज अब प्रसन्न जगह प्रसन्न होकर वहाँ से चल पड़े हो खूब प्रसन्न हुए खूब अथवा प्रसन्न कहने का भाव हंसते हुए इसलिए चले की हनुमान जी को रास्ता कुछ मलबे पड़ रहा है कि अब चल रहे हैं कुछ परिश्रम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, कुछ रहे हैं। वो तो हंसते खेलते चले जा रहे हैं प्रहसन निवर राम जी अब अब जब उधर हनुमान जी चले अब महाराज इंद्र और ये वो अवता आ गए मैनाक के पास और मैनाक के पास आके लगे और सब डरने लगे हो अभी तो हनुमान जी ने स्पष्ट हुआ कहीं तुम निश्चिंत हो जाओ और ये राम जी के सेवक का इसने काम कर दिया अब अगर ये, ये किसी से कहेगा कि मैं इंद्र डरता हूँ तो महाराज राम जी की दृष्टि मेरी ऊपर खराब हो जाएगी अब सब के सब आए हो हिरण्यनाभ शैल इंद्र परितुष्टो कौन आया है सुनाभम पर्वत श्रेष्ठम स्वयमेव सची स्वयं इंद्र भगवान आ गए और कहते हैं कि हम तुमसे प्रसन्न हैं अब ते प्रयत्मी अब तुमको हम निर्भय दान कर रहे हैं गच्छ सौम्य यथा सुखम अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां तुम जाओ विचरण करो हे हो जिसके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हो जाए ना उसके ऊपर सब प्रसन्न हो जाते हैं आप तो दुनिया को छोड़ो आपसे सही कह रहे हैं आप तो दुनिया को छोड़ो छोड़ो चक्कर आप तो खाली हनुमान जी की प्रसन्नता में लग जाओ आनंद आ जाएगा आप तो हनुमान जी की प्रसन्नता में लग जाओ जैसे हो चाहे वैसे करो आनंद आ जाएगा न राम जी अब हम तो प्रय ग्य था सुखम तु दे गंधर्वा अब जितने देवता थे गंधर्व थे किन्नर थे ये सब के सब कहते कि पता नहीं यहाँ से तो जा रहे हैं बड़े मजे में लंका में अब वही सवेरे मैंने कहा था मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अगर किसी ने पहले आपको दड़का दर, लिया है तो फिर उसका डर बना ही रहता है जैसे बाली का डर सुग्रीव को बना रहा है वैसे महाराज देवताओं को रावण का डर बना रहता है कि ये महाराज बलवान है औ रगड़ देगा कहीं ऐसे है ना तो फिर उन्होंने हनुमान जी महाराज वहां पार पाएंगे नहीं पार पाएंगे तो कहें जरा परीक्षा के लिए बल मिछा मही ज्ञा तुम भू इसलिए नागों की माता सुरसा को बुलाया दक्ष की पुत्री को कि आप पधारो और राक्षसी बन जाओ और आप जाकर के इनके रास्ता में थोड़ा विघ्न करो देखो कि इनकी शक्ति कितनी है अच्छा जा रहे सुरसा को क्यों भेजा हो कहीं इनकी उनकी खानदानी दुश्मनी है नहीं समझे सुरसा की और हनुमान जी की खानदानी दुश्मनी नहीं समझ में यार अरे हनुमान जी है पवन पुत्र असुरसा है नाग माता हा? और नाग जो है पवन को खाता है उसका आहार है तो हो गई खानदानी दुश्मनी कि तुम जाओ तुम इसके ऊपर दया नहीं करोगी और कोई दूसरे को भेजेंगे तो दया भी कर सकता है इसलिए आप पधारो यहां से राम जी समुद्र मर्द मध्य सुरसा विभ्री राक्ष और आगे कह दिया सुरसा ने कि मैं तो तुमको खाऊंगी किसने कहा सुरसा ने कहा कि आम तो आम मैं तुमको खाऊंगी और ऐसे नहीं खाऊंगी तुम मेरे मुंह में घुस जाओ तब तुमको खाऊंगी प्रविशेदम ममाननम मेरे मुख में घुस जाओ मैं तुमको खाऊंगी मैं तुमको खाऊंगी हनुमान जी ने कहा देवी आपको छोड़ दे नहीं तो तुमको छोड़ूंगी नहीं क्या मैया मुझे छोड़ दे पहले कहा देवी मुझे छोड़ दे राम काज कहरी फिर मैं आओ देवी मुझे छोड़ दे तो क्या मैं तो नहीं छोड़ूंगी हनुमान ने सोचा कि स्त्री है स्त्री है न तो स्त्री को देख के स्त्री मोहित तो नहीं होती लेकिन स्त्री के दुख से स्त्री दुखी जरूर होती है एक स्त्री है ना तो किसी स्त्री को देख करके वो बहुत दुखी हो जाती है है ना? मोहित तो नहीं होती दुखी होती है तो स्त्री है स्त्री का दुख सुना दू तो शायद मुझको छोड़ दो तो के सीता कैसु प्रभु ही सुनाऊ ना मैं तो नहीं जाने दूंगी का करे तो का देख तू अभी कह रही मैं तुमको खाऊंगी अ तू मुझको खा सके या न खा सके और तब मैं तेरे मुंह में घुस जाऊंगा अ तू खा रही ना मेरे तब को तब तू अब बदन पीठी आई मुझको जाने दे देगा मैं तो नहीं जाने दूंगी हनुमान जल्दा सारे सारे मेरे प्रयास ही व्यर्थ हो रहे हैं चौथा उपाय और कहकर देख लो क्या सत्य मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं मुझे जाने कह नहीं मैं तो खाऊंगी चार उपाय व्यर्थ गए अब पांचवा कर रहे हैं हनुमान जी ने सोचा कि स्त्री है स्त्री और चाहे किसी संबोधन से ना खुश हो देवी खुश नहीं होगी सब खुश नहीं होगी लेकिन स्त्री कहते हे मैया वो बड़ी जल्दी खुश हो जाएगी बेटे से बढ़ के प्यारा कोई नहीं हनुमान जी ने कह मोही जाने दे माई मैया मुझे जाने दे हनुमान जी फेल हो गए फेल क्यों हो गए हनुमान जी ने कहा कि मैया से मैंने सबको भस्म किया इसको भस्म नहीं कर पाया कह क्यों कही है नाग कह माता ये नाग की माता है महाराज और दुनिया में कोई मां ऐसी नहीं जो अपने बाप को अपने बेटे को एक ही स्त्री ऐसी स्त्री जाती है ऐसी जो अपने बेटे को खा जाती है आ, ए हाँ देखो पांडे जी ने लिखा है पांडी जी पुत्री सर्पिणी सर्पिणी अपने बेटे को भी खा जाती तो भैया कैसे किया इसको फर्क पड़ेगा हनुमान जी ने कहा सठे साक्ष्यम समाचारित ग्रस नो ही खाती क्यों नहीं लेती हारे ले, अगर चेहरे में ग्रस ना उसने मुंह फैलाया उसने मुंह फैलाया तो हनुमान जी और दूर हो गए खा लीलू अब उसने फिर फैलाया फिर हनुमान जी फिर बड़े और फिर से फिर फैलाया फिर बड़े महाराज समझिए अब कितना बड़ा जब हम इतने बड़े हैं तो हमारे मुंह में आएगा आएंगे और उसने महाराज सौ योजन का कर लिया सौ योजन कर लिया हनुमान जी ने कहा क्या करें अति लघु रूप पवन लीना बदन पैठी पुनी बाहिर वाह वो अति लघु रूप कितना है तस्मिन मुंह उठते हनुमान बभुआंगुष्ठ मात्र कहा इतना अंगुष्ठ मात्र ये सब नहीं इतना बभुआ मात्र कहा अंगुष्ठ मात्र होकर के सो भी पद्याथ तदव उसके मुख में घुस गए अनुष्पत्यच महावल और उसके मुहां में घुस करके हो कहते हैं ए ए माताजी ए माताजी कह कहा हम तुम्हारे मुंह में घुसे हुए खाओ हमको हम तुम्हारे मुख में घुसे प्रविष्टोश्मी प्रविष्टोसमी ते वक्त राम तुम्हारे मुख में मैं घुसा हुआ हूँ अब मुझको खाओ अब मुझको खाओ उसने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी अब मैं तो नहीं खा पहले कहती थी मैं तो खाऊंगी अब कहती मैं तो नहीं खाऊंगी तो बाहर निकल करके कहते हैं दाक्षा यानी नमोस्तुते अच्छा फिर मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो प्रणाम क्यों कर रहे हो मैं तो तुमको खाना चाहती थी तुम अपने रास्ते से निकल जाओ लेकिन मैं तो अपने रास्ते से नहीं निकलूंगा जब एक बार माँ कह ही दिया तुमको है? तब जिंदगी भर तुमको माँ ही मानूंगा दाक्षा यानी न वो स्तुते क्या समझे एक बार जब भूल से ही स्वार्थ से ही तुमको माँ कह दिया तब जिंदगी भर तू मेरी माही रहेगी इसलिए हे माता हम तुम्हारे चरणों में वंदना कर रहे हैं अब हमको आगे चलने की आज्ञा दो अब वही माता करदे रहे हो गया उसका हो राम काज सब तुम कर आशीष दे गई सो और हर हनुमान अब्रवीत सुरसा देवी स्वेन रूपेण वनरम अर्थ सिद्ध्य हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम और एक बात और कहती है कि समानयच वैदेहीघवीण महात्मना समानयच वैदेही वैदेहीम समाघम समाने समानय का मतलब यहां पर क्या हुआ खाली ले आउड़ी वैदेहीम श्री रामाय संगमस्व वैदेही श्रीराम जी से संगम करा दुला करके महाराज जी राघवे नहात्मा जी श्या राम श्या राम श्या राम ऐसा करके सु, वो सुरसा जो है वो चली गई महाराज जी अब जब सुरसा चली गई तो एक और आई गई, गई महाराज एक और आई गई आ गई ये भी आ गई और जब ये आई तो महाराज ये तो बड़ी विचित्र है वो तो सामने आ गई थी इसका तो पता नहीं चल रहा है और ये कहती है जो बहुत दिन से भूखी थी आज मैं खाऊंगी और पेट भर खाऊंगी और मेरा पेट भी भर जाएगा है ना अद्य दीर्घ से काल से अभविष्य अदम महासम भारी प्राणी है इसको तो खा के मैं कई दिन के लिए फिर छुट्टी पा जाऊंगी है ना अब हनुमान जी ने ओ हनुमान जी वो, वो क्या करती थी महाराज वो जल में रहती थी जल स्तंभन के द्वारा और आकाश में आकाश में जो जाते थे न, उनकी परछाई देखती थी पानी में जल बिलो की तीन कह पर छाही है छा सक सो उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई इस प्रकार से उखाती थी छायायाम गृह अब इसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा अब पकड़ के खींचा जब खींचा तो चिंतायाम मांस बान हनुमान जी लगे सोचने कौन आग बला आ गई है तो दिखाई नहीं पड़ रही है आपको सवेरे कथा याद तो होगी सुग्रीव जी आप जी कहना कहा अब सुग्रीव जी महाराज कर देते हैं सुग्रीव जी महाराज जो है वो बताए थे इधर जाओ ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, ये मिलेगा याद आया आपको तो? अब महाराज जी अब उनको याद आ गया और जब याद आ गया अरे सुग्रीव जी ने कहा था ये वही है ये तो खींचेगी ये मारेगी अब इसको मैं मारू महाराज जी कपिला यथाख्यात सत्वम अद्भुत दर्शनम छायाग्राही महावीर यही है यही है तदिदम नात्र संशय नो डाउट एकदम यही है महाराज एकदम असंदिग्ध बात है महाराज जी एकदम असंदिग्ध बात है और हमने इसलिए कह दिया कि बहुत देर से आप लोग बैठे थे ना थोड़ा आ, एक बार हो जाए जाओार से आ जाइये तो राम जी तदिदम नात्र संशया तद इदम नात्र संशया ये वही है इसमें कोई संदेह नहीं है अब हनुमान जी महाराज ने क्या किया और एकदम छोटे बन गए और छोटे बन के घुसे और घुस करके भीतर गए और भीतर उसके पिटवा में जाकर के हो पिटवा में जाकर के और महाराज नखों से खूब विदारित किया और उसका हृदय जो है डाला हनुमान जी महाराज ने हरित हृत साह हनुमता पपा तभी भसी हरित हृत उसका हरित हृत मैंने उसका हृदय जो है उसका हरित कर लिया है ना हृत तो हरित दोनों महाराज वहीं से बनेंगे हृत तो हरित है ना हरित जो है उसका हरित कर दिया अर्थात हरित तो तो माने विदारित हृदय उसका हृदय कर दिया इसलिए मैंने बिहुबला वो बिहुला हो गई महाराज जी और जय जय श्री सीताराम हो गई हनुमान जी महाराज समुद्र की इस पार आ गयी ता ही मारी मारुत सुत बीरा बारी दीपार गयो कौन गया मती धीरा मत धीरा गया जो मत धीर न होता वो कभी पार ना पाता श्री वाल्मीकि जी महाराज लिख रहे हैं कि यश त्वेतारी चतारी बानर इंद्र अब ये जक्ष गंधर्व किन्दर सब हनुमान जी की स्थिति कर रहे हैं महाराज और वो सब कह रहे हैं कि हे बानरेंद्र हे हनुमान जी महाराज जिसके पास चार नहीं होंगे वो हर काम में धोखा खाएगा गच्चा खाएगा महाराज जी ये चार है यह चार जीवन की बड़े आवश्यक अंग हैं किसी भी काम में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इन चार को याद करें इन चार को जीवन में लावें कौन धृतिर दृष्टिर मतिर दाक्ष्य धृति दृष्टि मति और दाक्ष्य ये चार सबका अर्थ स्पष्ट है धृति बने धैर्य अदृष्टि बने उसको समझने की शक्ति अमति मने बुद्धि अदाक्ष मने चतुरता उस काम में चतुरता जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसमें आपको चातुर्य है कि नहीं उसको आपने जाना है कि नहीं जाना है कि अंधजुए कर रहे हैं सर अंधजुआ करेंगे धोखा खाएंगे दाक्ष होना चाहिए बुद्धि होनी चाहिए अदृष्टि होनी चाहिए और धृति मने धैर्य होना चाहिए यश्य त्वेता नहीं बड़ा बढ़िया श्लोक है यस्य चतरी वाह नरे इंद्रिय था तव धीर्षिर मतिर दाक्ष्यम कर्मसु सु वो कर्मों में कभी धोखा नहीं करता वो बराबर सफल रहता है अब हनुमान जी महाराज ने उस समुद्र का अतिक्रमण करके और आए और महाराज जी द दर्श पहला काम द दर्श अलंकाम गिरी पर चढ़ी लंका कहीं देखी कहीं न जाग विशेखी और तस्याश्च महतीम गुप्ति लंका की गुप्ति देखा महाराज जी लोग कहते हमारे पास गुप्ती है एक छड़ी लेके चलते हैं कह गुप्ती है छड़ी नहीं है ये गुप्ती है कहती गुप्ती है तो छड़ी ने गुप्त कर रखा है किसी को गुप्त मने रख गुप्त मैंने किसी की रक्षा कर रखी किसकी रक्षा कर रखी महाराज जी उसमें भीतर होता है पता नहीं क्या होता है ना छुरा होता है ना गुप्ति मैंने यहां रक्षण करने की क्रिया को देखा महाराज जी गुप्ती वो कैसा है अब पूछो मत महाराज बड़े बड़े पहलवान है नाना अखारन ये गुप्ती बता रहा हूं नाना अखारन भी रही बहु विधि एक एक तर जही करट तल न चहु दिशी रक्ष ही एक गुप्ती, है मारा जी, एक गुप्ती है और राम जी, राम जी रामाय मतिम गुप्तिम और सबसे बड़ी गुप्ती क्या है समुद्र की सबसे बड़ी गुप्ती क्या है चारिदीसी फिर आओ चार फिर आओ खाई खाई खाई है महाराजी खाई खाई सिंधु गति चार फिर आओ ये महतीम गुप्तिम सागर च निरीक्ष सा रावणम चिपुम घोरम चिंतया मास वहा हनुमान जी ने सोचा कि अब इसको क्या करना चाहिए बड़ा अच्छा हुआ अंगत नहीं आये हनुमान जी सोच अंगद जी बहुत अच्छा नहीं हुआ ये सब नहीं आए अच्छा हुआ कैं क्यों कहीं आगे करते क्या हुआ? जानकी जी का दर्शन नहीं होता किसी को ये कह रहे हैं कि ही हर हरयो भविष्य निरर्थका नहि युद्धे न वही लंका शक्या जे तुम सुरै रही इसलिए तो अंगज जी ने कहा रहा। कि जाऊं मैं पारा लेकिन जी संसय कछु फिरती बारा अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि क्या करूं चलो धड़ाक फराक करो अपने रूप में आ जाओ तो क्या कुछ और हर्जा तो नहीं मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन हमारे स्वामी का काम नष्ट हो जाए जो बहुत पंडित अपने को बनता है ना है ना वो पंडित अपने को बनने वाला कभी कभी अपने स्वामी के काम को अपने पंडिताई के आवेश में नष्ट कर दिया मैं बहुत योग्य हूँ इस योग्यता का जो घमंड है अरे बाबा समझे मैं बहुत योग्य हूँ इस योग्यता का जो घमंड है वो घमंड कभी कभी अपने स्वामी के काम को तो नष्ट करता ही उसके भी जीवन को बर्बाद कर देता है आपको इसमें कहा लिखा है घातयंती ही यानी दूता पंडित मानना इसलिए बहुत पंडित मानी नहीं होना चाहिए तो हनुमान जी ने कहा कि हम कर सकते धराथा सब अपने रूप में लेकिन आगे का रास्ता ठीक नहीं रहेगा हम जो जानना चाहते हैं उन्हें जान पाएंगे इसलिए जो काम छोटा बन हो सकता है उसको छोटा बन करना चाहिए छोटे बहुत काम कर जाते हैं बहुत काम कर जाते हैं बड़े टापते रह जाते हैं हाँ हो बड़े टापते रह जाते हैं बड़े टापते रह जाते हैं छोटा काम कर जाता है ओ, तो क्या करें कहें कि अपने रूप से अब अब अब मैं रूप तो बदलूंगा नहीं रूप तो मेरा बंदर का रहेगा लेकिन मैं छोटा बन जाता हूं तदह स्वयन रूपेण रजन्याम ह्रस्वता गंकाम अभिपतिष्यामी लंका में अभिपतिष्यामी मणि प्रवेश राघव से राज्य के काम के लिए तो सूर्य चास्त गई जब सूर्य अस्त हो गई रात्रौ रात्रि आ गई तो देहम संक्षिप्य देखो, छोटा कर लिया मतलब मच्छर बन गए मच्छर बन गए है? मच्छर बन गए नहीं मच्छर नहीं बने कहीं गोस्वामी जी लिखा कहें गोस्वामी जी ने भी नहीं, नहीं लिखा है गोस्वामी जी ने लिखा मच्छर बन गए लिखा होगा सर मसक समान रूप कपिधरी समान लिखा कि मच्छर बनाए मसक के समान बन गया मसक समान रूप कपिधरी लंग कहीं चले सुमिर नरहरी हुँ? अब ये मसक ये महाराजी यहाँ पर कहते हैं वहां कहते है, मसक और यहाँ कहते हैं वृषदंसक मातृथ बहु अद्भुत दर्शना वृषदंसक मात्रोथ ये वृषदंसक क्या है महाराज जी जो वृष को दंस कर ले बैल होता है अरे नहीं बैल मने चूहा भी होता है मूशकान जो चूहा खा जाए उसको बोलते हैं अब चूहा कौन खाता है कोई प्राणी खोजो कोई खोजो महाराज कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर चूहा खाने वाला तो चूहा खाने वाला प्राणी कौन मिल गया हो है? है? सी एट कैट मनी बिल्ली हो गया बड़ा। वृषद महा हां शांत वृषद ओ महाराज बन गई बिल्ली बन गए बिल्ली की तरह से हनुमान जी महाराज हनुमान जी, जी बिल्ली के तरह बिल्ली के तरह बिल्ली में पुरुष भी होता है तो बिल्ली के तरह बिलाड़ के तरह हनुमान जी ने स्वरूप बनाया तो आप कोई गोस्वामी जी में और वाल्मीकि में कोई एक वाक्यता फिर नहीं हुई अलग अलग है तो एक वाक्यता न भी हो तो कोई हर्जा नहीं है लेकिन यहां मिल जाएगी मच्छर तो को समीर लिखा नहीं मसक लिखा है तो मसक बिल्ली को कहते हैं मस्को बिडालो मार जा मस्को बिडालो मार जारो मशक बिल्ली को कहते हैं तो राम जी क्या हुआ मसक समान रूप कपिधरी बिल्ली की तरह से हनुमान जी बन गए वृषदंशक मातृथ बहु अद्भुत दर्शन अब महाराज शंका खत्म हो गई बड़ी शंका होती थी महाराज हमारे लड़कपन में हैं, जो हम कथा शुरू किए थे कि महाराज हनुमान जी मच्छर बन गए तो मुद्रिका कहाँ रही ये शंका ऐसी थी महाराज चाहे जहाँ हम जाएं तो वहाँ ये शंका जो कम से कम यूपी में तो जरूर हो है महाराज महाराज जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो मुद्रिका कहाँ रही अहम घंटा वह बताऊ अब शंका खत्म हो गया जब बिल्ली बन गए तो मुद्रिका मुंह में रह जाएगी क्या बात है वृशदात बहु अद्भुत दर्शन लेकिन सुनो बिल्ली के तरह छोटा रूप हो गया हनुमान जी का लेकिन फिर भी बड़े अच्छे लग अद्भुत दर्शन ये देखो अद्भुत दर्शना या तो भगवान होते हैं और यह भगवान का भक्त होता है भगवानों अद्भुत दर्शन है हो वे प्रगट कृपाला दीन दयाला निकाल वही काम वाला अद्भुत रूप निहारी अद्भुत रूप निहारी और यहाँ बहुआ अद्भुत दर्शन महाराज बिल्ली की तरफ बनकर के बिलार की तरफ बनकर के चले और चले और लंका में अब प्रवेश करना चाहते हैं निशीलंकाया हम महासत्व विवेश कवि कुंजरा बड़े धैर्यशाली हनुमान जी महाराज रात्रि में लंका में प्रवेश किए अब जब प्रवेश किए तो एक मिल गया एक मिल गई हनुमान जी को नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवना लंका नगरी की जो अधिष्ठात्री देवता है वो स्वयं आकर के हनुमान जी महाराज को सामने घेर के खड़ी हो गई है ना लंकिनी खड़ी हो गई महाराज अकद कस्तम के न कार्य प्राप्त तुम कौन हो और किस काम से आए हो देखो कौन है हनुमान जी देखो कह रही वनाल बनाल मैंने बर स्पष्ट है केन इह ताम अब और डाटा आगे है ताम अब हनुमान आओ, गाली बाली पकड़ने लग गई कौन हो ऐसा चोर शोर कहने लग गई हनुमान जनकार जवान को लगाम दे हनुमान जनकारी जवान को लगाम दे कथाई सब बोलता हूँ मैं कथय्यामी तत्व जनमान तव परिपृछ्यसी जो तू मुझसे पूछती है मैं सब बताऊंगा सही सही बताऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन तू तो पहले मेरी बात तो बता क्या तू ही मुझको डांट क्यों तू मुझको इतना डांट क्यों रही है, है? तू मेरी लकड़दारी तो है नी तू तो डांट रही है <laughs> कि मतम क्रोधात निर्भर सी अरे क्रूरे इन क्रूर वचनों से मुझको तू डांट क्यों रही है तो क्यों डांट ली और एक बात बता तू है कौन? तेरी है? तेरी आंख तो बिल्ली सी है बिल्ली की तेरी तेरी आंख है, है का तुम विरूप नैना का तुम विरूप नैना घुड़ घूर की देख रही का तुम विरूप नैना है तू तो विरूप नैना है विरूप नैना कहने का भाव कि तेरे नेत्र चाहे जैसे हो लेकिन तू हमको देख रही है दुश्मन की तरह इसलिए कहा तुम विरूप नैना पूरा द्वारे और नगर के दरवाजे में खड़ी है चलते चलते एक तो असगुन मिल गया मेरे को कहा तुम विरूप नयना पूरा द्वारे वृष्ट से दृष्ट से तू कौन है बता मैं तो सब बता दूंगा तू बता पहले तू कौन है तो कहती मैं तो राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली दुर्धर्ष लंकिनी हूं है? मैं इस नगरी की अधिष्ठात्री हूं ऐसा उसने कहा तो अहम नगरी लंका स्वयं प्लव मैं सा, मैं साक्षात लंका हूं ऐसा उसने कहा हनुमान जी ने कहा कि अच्छा देवी एक अविधा क्या, क्या हम क्या करना चाहते हैं और कहा जाना चाहते हैं सब हमसे सुन लो अब हमारी बात सुनो हम तो सच्चे सच्चे बताएंगे झूठ बोलेंगे अच्छा बताओ जो तो कहें कि मैं इस लंका को देखना चाहता हूं तो देख लिया जाओ क्या ऐसे नहीं देखना चाहता इसकी अटारियों पर चढ़ना चाहता हूं अटारी समझ रहे हैं कोठे पर है? इसके कोठे पर चढ़ना, छत पर चढ़ना चाहता हूं और तो ये जो जितनी तुम्हारी चर दीवार हैं ना इन पर भी चढ़ना चाहता हूँ और जितने तुम्हारे दरवाजे है इन दरवाजों पर भी मैं चढ़ना चाहता हूँ और महाराज जितनी कोठरियां हैं जितने कोठे हैं जितने महल हैं एक एक को मैं देखना चाहता हूं ये मेरी इच्छा है द्रक्षामि नगरीम लंका साट प्राकार तोरणाम इतम संप्राप्त परम भी में बन भी देखूंगा बना उप बना लंकायानना आपको इसमें घर तो नहीं आगमनं आया क्या सर्व तो गृह मुख्यानि दृष्टुम आगमनम भी इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ये सब मैं देखना चाहता हूँ अब हनुमान जी ने सब साफ साफ कह दिया कि मैं इसलिए आया हूँ सब देखूंगा तो कहती, तो कहती अरे मूर्ख ऐसे कह रही ऐसे तुम मुझको जीते बगैर नहीं जा सकते हो माम अनिर्जित दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिताम न सक्यम हदते दृष्टुम पुरीयम बान मुझको जीते बगैर तुम नहीं जा सकते हो हनुमान जी ने कहा कि देवी मुझको जाने दो है? फिर से कहा दोबारा दोबारा बाकी बनाया अब, अब बड़े प्रेम से कह रहे हैं है ना? दृष्ट अभी तो गुरु ना, ना, कहा रहा ना अब जरा बहुत प्रेम से कह रहे हैं घर द्वार नहीं बनाऊंगा हे भद्रे हे कल्याण मई हे कल्याण कारिडी मैं इसको देख करके जैसे आया हूँ वैसे चला जाऊंगा इसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा आपकी कोई बदनामी भी नहीं होगी है ना <laughs> राम जी राम पुरीम इमाम भद्रे, भद्रे कहा महाराज बिल्कुल कोमल बन गए या भद्रे का मतलब कि मेरा कल्याण कर ले मैं राम जी का काम करने के लिए जा रहा हूँ मेरी सहायता कर दे राम जी अब इस, इतना हनुमान जी महाराज ने जब कहा हु? तो जब हनुमान जी ने ऐसा कहा महाराज जी तो तथा कृतवा महानादम सावई लंका भयंकरम महा इतना हनुमान जी का कहना था कि वो बड़ी जोर से चिल्लाई कौन वो लंकी चिल्लाई मतलब बड़ी जोर से गर्जी चिल्लाई नहीं गर्जी बड़े जोर से गर्जी देखो शुरू हनुमान जी ने नहीं किया है बड़ी जोर से गर्जना किया अब हमको कहने में प्रश्न कुछ लग रहा है क्या करें कथा है कहनी पड़े पर... सही बात कह रहा हूं कोई आपको आसानी नहीं कर रहा हमको यह सब प्रसंग कहने अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना पड़ेगा है ना उसने हनुमान जी को एक तमाचा मारा खींच के महाराज जी एक मारा है न राम जी आ, तलेन बानरस श्रेष्ठा गया एक तमाचा मारा महाराज जी हनुमान जी ने कहा अच्छा भले भवन अब भले भवन अब बाय बीना पावहुगे फलयापन की ना भलेमन राम जी हनुमान जी ने कहा अच्छा समझ गया तूने मारा थप्पड़ हम मारेंगे मुक्का लेकिन मेरे एक मुक्का तू जिंदा रहेगी नहीं कि प्रश्न तो एक और मैं हल्के भी मारूंगा तो भी लगेगा ये प्रश्न देखिएगा ये सब समझिएगा तुम्हें तो कैसे मारे आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं कि किसी को मारना हो चोट ज्यादा न लगे अब मारना जरूरी हो मारना जरूरी हो यह भी चाहे चोट न लगे ज्यादा तो कैसे मारो तो सबसे पहला काम तो दाएं हाथ को युँ रख लो पॉकेट में डालो अब बाया हाथ निकालो बाएं हाथ से मारो चोट नहीं लगेगी दादा मार के देख लो अपने को मार के देख लो चोट नहीं मार के देखा बाएं हाथ से चोट ज्यादा नहीं लगेगी अब कोई बाएं से सब कुछ करने वाला हो तो उसको मेरा प्रणाम है, है। तो राम जी बाया हाथ करो अब हनुमान जी ने क्या किया कि तत्संबर तया मास संबर तया मास हो संकोच अया मास य से उंगलियों को यो बटोरा तत्संबर तया मास क्या वाम हस्त संगुली सह बाम हस्त से अंगुली संबरतया मास बाएं हाथ की उंगलियों को यो किया अर्थात तो मुष्टिक बना लिया है ना अब मुस्टि बाएं हाथ की मुष्टिक बना लिया और मुष्टिक बना करके मुस्टिना अभी जघान इनाम हनुमान क्रोध मूर्खिता धीरे से रख दिया है ना महाराज रख दिया अब रख दिया हा? तो क्रोध किया होगा बोल कहीं ज्यादा नहीं किया है स्त्री चेती मन नाति क्रोध स्वयं कृत धीरे से मारा है राम जी सातु ते अब उसका तो लेना देना पड़ गया उसे सातु तेना प्रहारे नी अब व्याकुल होके एकदम धड़ाम से गिर पड़ी और फेना के सहित खून जो है उसके मुंह से बाहर निकलने लग गया महाराज जी ऐसी हो गई महाराज जी पपात सहसा भूम हमको मालूम पड़ता हूं वो जो मुस्टिकुबाजी थोड़ा यहाँ भी लग गई क्यों उसका मुंह टेढ़ा हो गया ऐसा लिखा हैन विक, दर्शन विक्रता नर्शना गिरपड़ी वाला नीचे अब उसके बाद एक शब्द बड़ा विलक्षण है बहुत विलक्षण है कृपांचकार तेजस्वी नीचे देखिए यही लिखा है कृपांचकार और पहले कहते हैं क्रोध किया क्रोध मूर्खिता दुई नग होलू हसबाई फुलाउ गालू तुम चाहोगे हम हंस भी ले गुस्सा भी हो जाए दोनों कैसे होगा दोनों ही होगा होगा दोनों नहीं होगा अरे यहां ये कह रहे कहते कृपांचकार अब क्रोध मूर्छिका क्रोध भी खूब आया और कृपा भी किया ये दोनों कैसे होगा महाराज जी दोनों है दोनों कैसे है कि क्रोध करके मुक्का मारा इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उस मुक्का को मार के कृपा की क्रोध करके मुक्का मारा और मुक्का मार के कृपा की नहीं समझे क्रोध करके मुक्का मारा मुक्का मार के कृपा की कृपा चकार ये मुक्का हनुमान जी का किसी को लग जाए अरे हाथ का स्पर्श हो जाए तो कृपा नहीं है तो अकृपा है का स्पर्श है और उन अंगुलियों का, अंगु का स्पर्श जिन अंगुलियों से भगवान के मंगल में श्री चरण कमलों का श्री हनुमान जी सं करते हैं जिनमें भगवत प्रेम भगध के परमाणु भगवत प्रेम भगवत पारिंद के प्रेम के परमाणु विद्यमान है उन उंगलियों का स्पर्श इस को हो गया ये कृपा नहीं है तो अकृपा है इसलिए कृपांचकार कृपा किया श्री हनुमान जी ने कृपा किया मनमान स्त्री और महाराज अब तो कृपा साक्षात आ गई सामने अब तो उसका रूप परिवर्तित हो गया उसकी वाणी परिवर्तित हो गई म जन फल देखी तट काला का बकू मराल का निर्जिता हम तो यादी विक्रमेण महाबल इदम मैं तुमसे जीत ली गई हूँ मैं निर्जिता हम कहने का भाव कि मैं लंका की अधिष्ठाती देवी हूँ अगर मैं जीत, जीत ली गई तो सारी लंका के ऊपर तुमने विजय प्राप्त कर लिया ऐसा समझ लो और हमको ब्रह्मा ने कहा था जब हम चलने लगी थी तो ब्रह्मा ने मुझको कहा था यदा स्वयं स्वयं भुआ दत्तम यथा मम यदा बानर कश्चित विक्रमात्मानित जब तुमको कोई बानर अपने पराक्रम से बस में कर ले तब तुम समझ लेना कि अब राक्षस मरे तदा तोयाहि तोयाक्षसाम भयमागतम इसलिए हे सौम्य आपका दर्शन हो गया मैं कृतिकृत्य हो गई अब मैं सब जान गई अब तुम जो चाहो वो करो अब तुमको रोकने वाला कोई नहीं है तत्प्रविश्य हरे श्रेष्ठ पुरी रावण सर्व कार्य यान यानी यानी है बांछसी जो तुमको अच्छा लगे वो सारा काम तुम करो समझिये अब हनुमान जी ने उस लंका को जीत करके अब आगे सोचते कैसे चलें क्या तो दरवाजे से नहीं जाएंगे दरवाजे पर जाग रहा है देखो मुचकुंदवा जाग रहा है वो जाग रहा है दरवाजे पर उधर से नहीं जाएंगे इधर देखो तो इधर भी जाग रहा है तो इधर से नहीं जाएंगे तो फिर किधर से जाओगे तो बिना द्वार से बिना दरवाजे के चलेंगे द्वारेण महावीर अद्वार मतलब उधर से गए चार दीवार कूद के चढ़ गए अद्वारेण महावीर प्राकारम अव पुपलुवे काम महासत्व विवेश कपिपुंजरा रात में उस लंका में हनुमान जी महाराज घुस गए अब देख रहे हैं लंका को ठाट के साथ देख रहे हो अच्छी तरह से देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं राम जी कहे देखो चंद्रमा मानव प्रताप पूर्णिमा की रात थी चंद्रमा एकदम आकाश में है जैसे जैसे जैसे प, प, जैसे पर्वत को प्राप्त करके मृगेंद्र सुशोभित होता है और जैसे बहुत अच्छी जंगल को प्राप्त करके गजेंद्र सुशोभित होता है और जैसे किसी राज्य को पाकर के नरेंद्र सुशोभित होता है उसी प्रकार आकाश को पाकर के चंद्रमा सुशोभित है शिला तलम प्राप्त यथा मृगेंद्रो महारणम प्राप्त यथा गजेंद्र राज्यम समा साध यथा नरेंद्र तथा प्रकाशो वीर राज उस चंद्रमा के प्रकाश में श्री हनुमान जी महाराज अनुसंधान कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं महाराज जी इधर उधर से देख लेते थे क्या नहीं जी ठाक से जा रहे हैं गृह गृहम राक्षसा राक्षसों के इस घर से उस घर उस घर से उस घर उस घर से उस घर दौड़ रहे राक्षसा गृह गृहम राक्षसा उद्यान च सर्वशाह और घर से सटा हुआ जो बगीचा है होम गार्डन उसमें भी जा रहे हैं महाराज जी उसमें भी देख रहे हैं किचन गार्डन उसमें भी जा रहे हैं है ना गृह राक्षसा राक्षसानाम उद्यान आनिच सर्वशाह बीक्षमाण बीक्षमाण डर नहीं लग रही है डर तो लग रही है असंत रस्ता एकदम बिल्कुल डर और कोई चीज नहीं असंत रस्ता अप्रासादांशारूम रहे हैं इस कोठे से उस कोठे इस कोठे से इस माल से उस माल उस माल से आगा। आगा। अब आप अब और कहा गए कैसे सुन लो जहां जाना बड़ा मुश्किल है सब जगह चले जाओ सेना की छावनी में कोई जा सकता है चोर। जा, सकता जा सकता है तो बता सेना की छावनी में जा सकते हैं अरे जहां सेना सेना लोग रहते तो जा सकते बड़ा मुश्किल है ये कहां जा रहा है सबसे पहले वही जा रहे हैं जो सेनापति है रावण का सबसे पहले उसी के महल में चल रहे चलो राम जी अब्प्लुत्य महावेगा प्रहस्त्य निवेशनम पहले सेनापति घर में गए फिर वहां से चले तो और सब यहाँ जा रहे हैं कुंभकर्ण के भी घर में गए देख लिया गोभी सो रहा है कुंभकर्ण निवेशनम विभीषण जी के भी घर में गए हो विभीषण से वो, वो मेघनाथ के भी घर में गए तथा चेंद्र जी तो भीष्म जगाम हरिजूठ पह जंबु माले जगाम अब सब का नाम है इसमें गए का नाम है है सब का इसके उसके उसके क्या करोगे नाम है ना सबके यहाँ गए महाराज जी अब और कहीं पर भी श्री के दर्शन नहीं हो रहे हैं चलते चलते पुष्पक विमान को देखा महाराज जी पुष्प विमान अब दो सर्ग तो खाली पुष्पक विमान के वर्णन में पुष्पक विमान देखा महाराज जी वो पुष्पक विमान कैसा था कि कोई ऐसा प्रयत्न नहीं है जो उसमें हुआ न हो और कोई ऐसा रत्न नहीं है जो उसमें लगा न हो है ना और कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो उसमें न हो न तत्र किंचतम प्रयत्नतः न तत्र किंच न महार्घ रत्नवत नशेषा नियता न तत्र किंचिन न इस प्रकार से इस पुष्प विमान को देखा महाराज जी इस पुष्प विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था विश्वकर्मा ने बनाया ब्रह्मा के लिए और ब्रह्मा से तपस्या प्राप्त करके कृपा प्राप्त करके कुबेर ने ले लिया कुबेर ने और कुबेर से लड़ाई लड़ कर के जबरदस्ती रावण ने ले लिया ब्रह्मणे कृतम दिव्यम दिव्य विश्वकर्मणा विमान पुष्पकम नाम सर्वरत्न विभूषित परेण तपसा लेभे यद कुबेर पिता जित्वा ले भी तद राक्षसवरा अब इसके बाद रावण के घर में गए महाराज अब रावण के घर में गए तो वहां का वर्णन तो मैं कर नहीं पाऊंगा बड़ा गर, बड़ा विचित्र वर्णन है उसमें है ना राम जी एक काय कालीन है एक बढ़िया मोटी सी कालीन बिछी हुई है और उसी कालीन पर पता नहीं कितनी स्त्रिया सोई हुई है महाराज जी है नाना प्रकार के वस्त्र पहने हुए है और नाना प्रकार के गहने पहने हुए ये सब सोई हुए सोने राम जी सब सोई हुए सर इसका बहुत विशाल वर्णन है सब सोई हुई हैं है? अब एक जगह हनुमान जी को सब देखना पड़ा हनुमान जी को सब देखना पड़ा है? और देखते देखते एक जगह गए तो बड़ी सुंदरी सोई हुई थी महाराज जी मंदोदरी जी थे मंदोदरी तो मंदोदरी को जब देखा तो एक क्षण खान, क्षण बात मन में आई सीता जी तो नहीं है ये सुंदरी बहुत थी हो, तो कहीं सी, सीता जी तो नहीं है अब तो महाराज है सीताजी है ऐसा समझ आएगा सीताजी ऐसा मन में विश्वास हो गया सीताजी हैं एक क्षण के लिए अब क्या करें हुँ? अब महाराज वो अपनी पूछ को उठा करके पटकें ये बंदरों की प्रसन्नता का यही सब लक्षण है मारे वो पूछिया उठा के पटकें हो हा? और मजे में खेलें और महाराज मज़ गावे और गाँव है और जाए कहीं इधर उधर चिकीट का मतलब खेल है मतलब नरर्थ नाचने नाचने लगते हैं और और खंभा पर चढ़े मारा चढ़े और फिर उतरे और चढ़े और फिर उतरे है ना ये अपनी ये बंदर लोग खुशी का लक्षण है, है? नंद चिक्रीर जगाऊ जगाम स्तंभान स्तंभ नरोहन निप पात भूम निदर्शय स्व प्रकृति कपी नाम लेकिन तो तुरंत ही कहते हैं ना ये सिर्फ सी सीता नहीं हो सी सीता रावण के महल में रह नहीं सकती सबसे पहला पहचान श्री सीता रावण के महल में नहीं रह सकती और कई महल में उसने जबरदस्ती बंधक बना के रखा भी है तो सो नहीं सकती। न रामीणता साप्यलंकर तुम और इसका शरीर खाया पिया हुआ मालूम पड़ता है वो खा नहीं सकती अलंकार तुम्हें गहरा पहने हुए सीता जी गहना नहीं पहन सकती न पान उपेवित हनुमान जी ने सोचा इसलिए ये सीता जी चचार ये तो कोई दूसरी स्त्री है ऐसा मन में निश्चय करके हनुमान जी फिर खोजने लग गए फिर खोजने लगे अब चारों तरफ खोज रहे एवं सर्व अशेषेण रावण तुरम कपिही ददर्श स महातेजा न ददर्श जानकी सब कुछ देखा लेकिन जनक नंदिनी का दर्शन श्री हनुमान जी महाराज को लंका में रावण के महल में नहीं हो पाया अब सब जगह लंका में दर्शन तो हो ही नहीं पाया अब हनुमान जी महाराज चिंता करके बैठ गए बड़ा अनर्थ हो गया अनर्थ क्या हो गया भैया जगाम महतीम संकाम धर्म साध धर, हमारा तो धर्म ही लूप हो गया हम ब्रह्मचारी हैं ब्रह्मचारी को इस प्रकार नग्न स्त्रियों का दर्शन नहीं करना चाहिए और यहाँ तो अधिकांश नंगी ही थी महाराज इनका दर्शन हो गया है? अब मेरा सारा धर्म नष्ट हो गया ऐसा सोच रहे हैं। धर्म साध्व वभ्या, सशंकिता धर्म लोप भया लोप भया सशंकिता राम जी धर्म साध्व सशंकिता अपर दावरोध से प्रसुप्त निरीक्षण दूसरी की स्त्रियां आई हैं यहाँ पर ऐसे घर का मैंने दर्शन किया हाय राम मेरा तो धर्म नष्ट हो गया बड़े चिंता में है अयचात्र परदार परिग्रह ये जो परदार परिग्रह है परदार परिग्रह का मतलब की परदारा यो परिग्रह भारी आयस्य दूसरे की स्त्री को ही जो अपनी स्त्री मानता है ऐसे कहते हैं कि मैंने तो राम जी के लिए किया मैंने तो घर को देखने के लिए कुछ किया नहीं और फिर विकृति का कारण तो मन ही होता है इनको देखने के बाद भी मेरे मन में तो कोई विकार आया नहीं अरे बाबा अगर मन किसी इंद्रिय का साथ न दे मन किसी इंद्रिय का साथ न दे तो इंद्रिय काम कर सकती है, है आप बैठे हैं आपकी आंखें खुली हुई है एकदम खुली हुई ध्यान दीजिए आपकी आंखें एकदम खुली है खुली आंखें लेकिन आपका मन कलकत्ता में घूम रहा है आपका मन कलकत्ता में घूम रहा है कान भी खुले हैं और आंख भी खुली है मन आपका कलकत्ता में चला गया और कलकत्ता की किसी महल में चला गया और किसी व्यक्ति के पास चला गया अब वहां उससे आप बात कर रहे हैं मन करने लगे नहीं करने थोड़ी देर चले जाओ ना हर देर चले जाओ दे चले जा। या अपने अपने घर चले जाओ जहां से आयो चले गए थोड़ी देर के लिए चले जाओ अभी हम बढ़ा देंगे चले गए नहीं चले अब वहां चले जाओ अब ये आंख खुली है आंख आप खुलिए आप मुझको देख पाओगे आपके कान खुले आप मुझे सुन पाओगे क्यों आंख से देख नहीं पाओगे कान से सुन नहीं पाओगे क्यों मन चला गया है न? तो अगर मन साथ में नहीं है यहां बैठ के भी आप दिखाई कि बहुत सो हम देखते हैं सुनते रहते हैं तो हम देखते क्या आ गई कहा कोलकत्ता चले जाता हूँ चला जाता कोई कोलकाता कोई दिल्ली कोई मद्रास कोई हवाई जहाज तक कोई ट्रेन में रिक्षा में कोई की रिक्षा में है ना सब ना? सब चले जाते हैं महाराजी और नहीं सुनते हैं स्याराम कोई नहीं सुनता है तो मन हैतु सर्वेशम इंद्रिया नाम प्रवर्तने सर्वेशां इंद्रिया नाम प्रवर्तने मनोही हेतु संपूर्ण इंद्रियों के प्रवर्तन में मन ही कारण होता है और मेरा मन जो है इन स्त्रियों को देख करके कोई विकृत हुआ नहीं तावता हमको दोष नहीं लगना चाहिए और फिर हम करते भी क्या हम दूसरी जगह खोजते भी कहा दूसरी जगह हम खोज नहीं सकते थे अरे भाई किसी की किसी की स्त्री खो गई किसी की स्त्री खो गई और आपके यहां आया कह महाराज मेरी स्त्री को आपने देखा हैौशाला में खोजो खोज जहां मेरे घोड़े बांधे जाते हैं खोज लो या मेरी गौशाला में खोजो तो गौशाला में कहीं स्त्री खोज नहीं थी? बोलो है? और कोई आया तो कह महाराज कहें क्या कि मेरी उठनी गायब हो गई है? क्या मेरी उठनी गायब हो गई तो मेरी वो जहाँ मैं सोता हूँ वहां होगी तो मिल जाएगी मिल जाएगी नहीं मिलेगी ये हनुमान जी कह रहे है? नान्य मया शकिया वै दे परिमार्ग तुम श्री सी सीता को मैं नित्र खोज भी तो नहीं सकता था स्त्रियों ही स्त्री सुदृश्यंते सदा सम सं परिमार्ग अच्छी तरह से जब खोजने की जागी जागृत होगी तो स्त्रियों में ही स्त्री को खोजा जाएगा यश सत्व या जोनि दश्यान तत्परिमार्गते जिसकी जो जोनी है जिसकी जो जिसकी जो जाति है उसी जाति में उसको खोजा जाएगा है न सक्यम प्रमदा नष्टा मृगी तुम स्त्री अगर खो गई है तो इस स्त्री को मृगी के बीच में दही खोजा जाएगा तो तदितम मार्गितम तावत सुना मन शाम रावणान तपुरम सर्वम दृश्यते ते नान की मैंने सब खोज लिया मिथुल किशोरी जी मिल कुमरी नहीं और महाराज चार अंगुल जगह भी बची नहीं जहाँ हनुमान जी पहुँच ये लिखा है चार अंगुल भी जगह बची नहीं चतुर अंगुल मात्रो भी नावकाश से तस्मिन यम कपिर न चार अंगुल जगह नहीं मिली जहां से हनुमान जी पहुंच न गए अब हनुमान जी महाराज जब श्री जनक नंदनी को नहीं देखे खुद फिर खो जा, फिर खो जा, फिर भूषिता लंका बार बार लंका को लोलित करे लोलित कहने का भाव महाराज जी अरे? इधर से उधर उधर से उधर इधर से उधर इसको मंदिर लोलित कहते हैं भूष्ठा लोलिता अलंका भूिष्ठा लोलिता लोलिता अलंका अरे मया अन्वेषिता लंका बहुत बार मैंने इस लंका को खोजा भूिष्ठा लोलिता लंका नहि वै दे सीता सर्वांग शोभनाम्म मिल नहीं रही है कहाँ कहाँ खोजा तो पलवलानी गड्ढो को खोजा गड्ढो को कटाकानी तो तालाबों को खोजा सरांसी है? और बड़े बड़े सरोवर लोगों को खोजा सरिता नदियों में खोजा सब में खोजा महाराज जी लेकिन जानकी जी कहीं मिली नहीं लोलिता बसुधा सरबा नच पश्या जानकी अब तो मालूम पड़ता है कि सीता जी लंका में नहीं है कि रावण ला रहा था और ऊपर ही ऊपर से जानकी जी ने अपनी समुद्र में कूद करके जान दी यही मालूम पड़ता है, है? समुद्री जनका फिर कहते हैं नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जानकी जी आई हूँ यहाँ पर और इन रावण की रानियों ने जिनका दुष्ट भाव है उन्होंने सोचा होगा कि ये आ जाएंगी ये अगर रहेंगी लंका में तो हमको कोई नहीं पूछेगा है तो उन दुष्टाओं ने जानकी जी को खा लिया हो ऐसा भी तो हो सकता है, है? अदुष्टा दुष्ट भाव अभिर्भक्षिता सा भविष्य या ऐसा भी हो सकता है कि राम जी का ध्यान करती हुई राम जी के वियोग में राम जी का नाम लेते हुए राम जी के शरीर को उन्होंने समाप्त कर दिया हो हा राम हा लक्ष्मण हा कौशल्य हा सुमित्रे हा अयोध्य ऐसा कहते हुए ऐसा भी तो संभव है स्याराम। हा, रा, हा राम लक्ष्मण हा अयोध्य चेत मैथिली विलप्त बहुत देहा भविष्य अब मैं क्या करूँ मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, है? अब मैं लौट के तो जाऊंगा नहीं मैं जी कहते हैं लौट के मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि लौट के जाऊंगा तो, तो महान अनर्थ हो जाएगा लौट के जाऊंगा तो महान अनर्थ हो जाएगा अनर्थ क्या हो जाएगा कि जब मैं जाके बताऊंगा किसी जानकी जी नहीं मिली सुन करके राम जी महाराज शरीर त्याग कर देंगे और राम जी के शरीर त्याग के बाद जो उनसे बहुत अनुराग करते हैं और जिनकी बुद्धि उन्ही में लगी रहती है शब्द है मैंने भृषानुरक्त मेधावी न भविष्यति लक्ष्मण ऐसा कमाल का शब्द है भक्ति का प्राण है ये भक्ति भक्त कैसा भ्रषानुरक्त मेधावी अने अपने स्वामी में भृषानुरक्त मानी बहुत बहु, बहु अनेक प्रकार अनेक अने अपने स्वामी की ही अनुर उसके मन में और किसी के प्रति अनुराग न हो और मेधावी राम जी के प्रति मेधावी हो राम जी के प्रति राम मेधी हो राम में राम मेधी हो ये राम मेधी क्या कहते हैं जैसे गृह मेधी शब्द है गृह मेधी हैं गृह मेधी मन राम जी जिसकी बुद्धि घर में ही लगी हो है समझे वो कहीं जाए आप यहां आ गए हैं और याद आ रहा के है कि भैया क्या करते हैं हैं दुकान चलत है कि नहीं घर में तुम्हें छोर न बुस जाए ऐसा तू क्या आप? है आप कब बैठे हैं यहाँ दुकान पर ग्राहक लौट जाता होगा लड़के ठीक से दुकान पर तो देखते नहीं होंगे नौकर गले से पैसा निकाल लेता होगा ये क्या है इसको क्या बोलते हैं गृह में भी कल क्या खाएंगे आज से पेट भरा भी नहीं सैम को क्या बनाएंगे कल एक आदशी है कल फलाहार बनेगा ये क्या है पेट में इसको उधर वेधी बोलते हैं इसको उधर वेधी बोलते हैं इसको गृहवेधी बोलते हैं आप समझे इसके इसी तरह से राम वेधि मेरे राम जी कब मिलेंगे मुझको मेरे राम जी बड़े कृपालु हैं मेरे राम जी दर्शन देते हैं मेरा अनुराग भी उन पर बढ़ा नहीं है अब इस तरह से राम जी राम जी राम जी वही सोचें कब मिलेंगे ये सोचें आएंगे तो क्या करूँगा हैं और सवेरे पूजा करने के लिए अब उसको तुलसी जी कहाँ से मिलेंगी फूल कहाँ से आएगा हैं राम जी के सजाते बड़े अच्छे लगते हैं राम जी को वस्त्र कल तो मंगलवार कल तो लाल वस्त्र पहनाएंगे और लाल वस्त्र में थोड़ा सलमा नहीं है उसको अभी रात में सब बना लेंगे ये किसका नाम क्या है महाराजी इसका नाम राम मेधी है तो भेषाक्त मेधावी वो तो लक्ष्मण जी तो राम जी को ही सोचते हैं खाते पीते सोते उठते बैठते जहाँ जाते हैं जहाँ आते हैं राम जी को छोड़कर दूसरा कुछ सोचते ही नहीं अगर राम जी नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण जी भी नहीं रहेंगे और श्री राम लक्ष्मण नहीं हैं ये सुनकर के अयोध्या में श्री भरत शत्रु नहीं रहेंगे कौशल्या कही गई सुमित्रा नहीं रहेंगी अब एक बात हनुमान जी ने बड़ा सुंदर कहा कि इस तरह से सारी अयोध्या का नाश हो जाएगा अगर मैं लौट जाऊंगा लेकिन एक बात और कह रहे ये सुब्रीव का चरित्र है सवेरे बताया था हनुमान जी कहते कृतज्ञ सत्य संधस् सुब्रीव प्रलगा तथा गतम दृष्टवा इस प्रकार से जो सुब्रीव कृतज्ञ हैं सत्य संध है राम जी को न देखकर करके वो भी अपना जीवन पर क्या कर देंगे असुब्री जी के न रहने के बाद रुमा भी न रहेंगी और तारा भी नहीं रहेंगी और अंगद भी नहीं रहेंगे इस प्रकार समुचि किसकंधा का भी मैं कर दूंगा अयोध्या और किसकंघा दो नगरियों को वीरान करने के लिए मैं अब लौट करके नहीं जाऊंगा हनुमान जी एकदम हताश हो गए आशा खत तो हो गई जब चारों तरफ से आशा टूट जाती है मेरी बात जब चारों तरफ से आशा टूट जाती है तो फिर एक किरण दिखाई पड़ती टॉर्च का प्रकाश दिखाई पड़ता है और टॉर्च का प्रकाश किसका होता है वो होता है भगवत कृपा लेकिन और आशाओं के रहते वो प्रकाश आएगा नहीं वो प्रकाश आएगा तब तो जब चारों तरफ से आप निराश। अभी तक तो हनुमान जी को निराशा नहीं वहाँ से चले थे मैं ऐसा करूंगा शक्ति प्रधान काम करके का भरोसा विश्वास वो तो सारे भरोसे नष्ट हो गए सारी आशाएं नष्ट हो गयी अब भगवत कृपा था प्रकाश पुंज दिखाई पड़ेगा आप सो रहे और भगवत कृपा का प्रकाश कुंज किस रूप में आए एक प्रश्न किस रूप में आए तो उसके दो स्वरूप हैं, या तो संत की कृपा के रूप में आ जाए या बुद्धि परिवर्तन के रूप में आ जाए या तो संत की कृपा के रूप में आ जाए ये, ये दो प्रकार से आते हैं वहां आपने कभी तो सात्विक वृत्ति जमी होगी कभी तो आपने अनुभव किया होगा कभी तो आप विपत्ति में पड़े होंगे और जब विपत्ति में पड़ते हैं तभी आती है मेरा तो दोनों अनुभव है या तो संत की कृपा के रूप में प्रकाश आएगा चारों तरफ से निराश होने के बाद या ठाकुर जी के या तो फिर ठाकुर जी के द्वारा एक बुद्धि का परिवर्तन होगा बुद्धि का परिवर्तन, का परिवर्तन ये दो रूप में आएगी तुलसीदास जी महाराज ने जब हनुमान जी चारों तरफ से निराश हो गए अब कहा जाऊंगा लंका निश्चर कर निवासा यहाँ कहा के कर वासा कर कर कर ते ही समय विभीषण जागा राम राम ते ही सुमिरन की ना हृदय रस कप्जन जीना और यहाँ पर सीमत बाली में हनुमान जी महाराज चारों तरफ से निराश हो गए अभी और उड़ाई मर जाऊंगा मैं जाऊंगा नहीं समुद्र में डूब जाऊंगा ये सब कह रहे हैं मैंने अभी मैंने सुनाया आपको तो जब ये बुद्धि आई जब ये आशा का राश हुआ एक भगवत प्रदत्त बुद्धि आ रही हा मैंने सारी रंका डूढ़ी चार अंगुल जगह छोड़ी नहीं और अशोकवादी का भी गहन जबकि बताने वाले ने साफ बताया था कि बन अशोक तह अशोक उप बन जह अह सीता सोच रत एकदम साफ बताया गया था कि सीता -सी जी लंका की अशोक वाटिका में है और मैंने चार अंगुल छोड़ी जगह नहीं सारी लंका ढूंढ ली लेकिन अशोक अस अशोक वाटिका में मैं गया नहीं ये बुद्धि अब आ रही है महाराज जी कि अशोक बनी का बनिका चाहती महतीय महाद्रुमहा इमा अभिगमी नहीं मया इम न इसको तो हो जाएगी ये बुद्धि कहां जा रही अभी भगवत प्रेक्ता बुद्धि है अब जब आई तो हनुमान जी का सब कुछ असब गलत हो गया हनुमान जी तुरंत नमस्कार कर अब यहां से बंदना अब यहां से मंगलाचरण शुरू हो यहाँ से मंगलाचरण शुरू हो रहा है या अब इस मंगलाचरण की जैसी भी व्यवस्था होगी और जैसा भी इसका प्रसंग होगा वो आपके तो सामने अब कल आएगा आज का प्रसंग नहीं प्यार करेगा श्री भक्त जन मान श्री रामचंद्र आय श्री हनुमते नम श्री गणेशाय नम श्रीसरस्वत नम नमः नम श्रीरा जय जय जय राम जय राम जय जय राम Shri Ram Jay Ram Jay Jay Ram Shri Ram Jay Ram Jay Jay Ram Shri Ram Jay Ram Jay Jay Ram राम, जे राम, जे जे राम।, राम, राम राम राम राम रामज सीता भरत भरताज सुग्रीव वायुसून प्रणमा णमान पुन प्रणमान पुन यघुनाथकीर्तनम त्रतमस्तकांजि बाष्प विपरिपूर्वलोचनमुतिमत राक्षक नमोस्तु राय स लक्ष्म आत्म नमोस्तु नमोस्तु दैच तनकाय नमोस्ुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्त चंद्रारकमरगणभ्यकतरुभ्युुभ्य पतिता पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः वैष्णवे नमो नम योक प्रवेश मम बाच मीमा प्रसुप्ताजीवशक्तिधरस्वधा हन्या हस्तचरणश्रवण्वगा भगवते पुषात श्रीसीता सरंभां श्रीरामान्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपराज राम रा मधुर मधुराक्षर आविता शाखा वंदे कोकिलम् श्री सीता राम चंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की नए विष क्षेत्र की जय जय जय सीता जब जीव चारों तरफ से निराश हो जाता है तो उसको भगवत कृपा किरण का स्वादन होता है श्री हनुमान जी महाराज निराश हो गए मरने के लिए तैयार हो गए जीवन किसी वृक्ष के मूल में गुजारने के लिए तैयार हो गए कोई शक्ति काम न आई कोई मत काम ना आई कोई मेधा काम ना आई उस समय जब चारों तरफ से निराश होते हैं तो भगवान की मंगलमयी अहित की दिव्य भास्व कृपा का अनुभव होता है बुद्धि में एकदम परिवर्तन आता है अरे मैंने सारी लंका खोजी अशोक वाटिका ने देखी ऐसी बुद्धि मुझे क्यों नहीं आई अभी यह भगवत प्रदत्त बुद्धि का उनमें समावेश होता है और हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामग्रगण्य हैं उन्होंने अनुभव किया आस्तिक हैं इसलिए उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया भक्त हैं इसलिए भगवान के चरणों में नतमस्तक तो हो तो प्रभु अब तक मैं अपने सामर्थ्य से काम करना चाहता था लेकिन मेरा सामर्थ्य काम ना आया तुम्हारे सामर्थ्य ने अलौकिक शक्ति प्रदान की है अब तो मुझे इस जानकारी की मालूम पड़ती कि अभी अभी मिल ही गए, इसलिए हे प्रभु मैं आपके मंगल में इसी चरणों में प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ प्रणति निवेदन कर रहा हूं यहाँ पे बंदरा की नमोस्तु रामाय लक्ष्मण आय भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ जुगल भ्राताओं को मैं नमस्कार कर रहा हूँ भगवती भाष्य करुणामयी श्री जगजननी जिनका मैंने अभी दर्शन नहीं किया है जिनके दर्शन की मेरे मन में अत्यंत पिपाशा है कामना है दृशा है उन भगवती को मैं प्रणाम करता रहा हूँ देव्ययी चत्यई जनका तणज भगवान शंकर इंद्र यम वायु चंद्र अग्नि मरुद्गण इन सब के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्रेभ्य वानराधीश हमारे स्वामी सुग्रीव जी को भी नमस्कार कर रहा हूं और जितने भी देवता हैं उन सब के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ ऐसा श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम करके अब एक कामना कर रहे हैं कि अब कब आएगी वो घड़ी आएगी तो आज अभी मैं बताऊंगा आगे आएगी तो आज लेकिन ये आज में अब कब आएगी आज में भी कब आएगी है वो घड़ी कब आएगी वह क्षण कब आएंगे जब मैं भगवती भागवती सीजनक नंदिनी का दर्शन करूंगा अब यहां पर छह विशेषण किया है किशोरी जी के लिए तदुन्नसम पांडुरदन तम व्रणम यदुश पांडुरद्रणम पद्मशोचनम शुचिष्मतम प्रसन्नताधिपतुल्यवर्च तद आर्यावदनम अहम कदा नक्षे कब मैं देखूंगा जिनकी उठी, उठी हुई जिनकी नाशिका है और श्वेत स्वच्छ अमल धवल जिनकी दंत है और स्निग्ध जिनका मुखारविंद है और उस मुखारविंद पर सहजी स्मित अखेलियां करती हैं विकसित कमल के समान जिनके मंगलमय नेत्र हैं और निर्मल चंद्रमा के तरह जिनके जिनका जिनकी आभा प्रभा कांति है ऐसी श्रीकिशोरी पाद पद्मों में मैं कब प्रणति निवेदन करूंगा उनके मंगलमय दर्शन मुझे कब होंगे किशोरी चरणों को देख करके मैं कब सौभाग्यवान बनूंगा मेरी दृष्टि उस रास्ते में कब लग जाएगी कथम नुमे दृष्टिपथेद्य सावे इस प्रकार से स मुहूर्त मनसा मन साचाधिगम्यता अब प्लु तो महातेजा इस प्रकार मुहूर्त में वो कुछ क्षण के लिए भगवती सीता का ध्यान किया और मनसा ताम अधिगम्य दो अर्थ है कुछ लोग कहते हैं मनसा श्री सीता जी का ध्यान के पास चले गए और कुछ लोग कुछ आचार्य जो है कहते हैं मनसा ताम ताम अशोकवाधिकाम अधिगम्य मन से वहां पर पहुंच गए और पहुंच गए वेशम प्राकार अवप्लुता अब जो जिन घरों में थे वहाँ से कूद करके महाराज दीवारी पर चढ़े और चार दीवारी से कूद करके और वाटिका में पहुंच गए बोलो श्री जी महाराज स्व मुहूर्तमी ध्या मनसाचा जिगम तम अवप्लुतो महातेजा प्राकार तस् ऐसे चले हो कैसे चले क्या जैसे बन, जैसे ठाकुर जी के धनुष से निकला हुआ बाण चल रहा है महाराज जी ज्यादा युव नाच ऐसे चले और वहां गए महाराज तो अब जिसी पेड़ में जाए अब ऐसा मालूम सब फूल जो है सब फिर पड़े हनुमान जी महाराज फूल से ढक गए ऐसा मालूम पड़ता है कि अशोक वाटिका ने हनुमान जी महाराज का पुष्प करके स्वागत किंबा ऐसा मालूम पड़ता है कि अशोक वाटिका में इधर कोई पहाड़ नहीं था एक पुष्प का पहाड़ खड़ा हो गया महाराज जी अशोक बनी का मध्य यथा जैसा देवता हो उसके अनुसार बनना पड़ता है महाराज जैसा देवता हो वैसा बनना पड़ता है नहीं तो आप देवता की आराधना नहीं कर सकते देव भूतवा देवम ये अप्रेत की आराधना देवता बन नहीं कर सकते प्रेत की आराधना देवता बनकर नहीं कर सकते ना आप बहुत चरित्रवान हैं बहुत अच्छे हैं भगवान गायत्री का जप करते हैं संज्ञा करते हैं तीनों काल में और महाराज तीनों काल गोमती और श्री चक्र में स्नान करते हैं नई क्षेत्र में रहते हैं क्या तो हम प्रेत को मना ले प्रेत तुमसे दूर बन जाएगा प्रेत को आप नहीं मना प्रेतोभूत तो आप प्रेत लीजिए प्रेत को प्रेत की पूजा करने के लिए प्रेत बनना पड़ता है एक महाराज एक साधु रामदारी एक व्यक्ति थे तू तो महाराज जो चाहो वही बताए आप क्या लेके आए सब बता दें तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है तो क्या सवेरे ही बताते हैं तो फिर दोपहर को भी नहीं बताते शाम को भी नहीं बताते क्या बात थी ऊके सवेरे महाराज जी जब आवे हैं ना स्नान करने के पहले धतूर करने के पहले जब सवेरे आवे तो वही से बैठ जाए और बैठ करके फिर सब बता दें जहां स्नान कर ले जहां गाय आप समझ गए तो महाराज जी प्रेत ही बनकर के प्रेत की पूजा की जाती है इस स्थल पर सी किशोरी जी अवश्य आएंगी, क्यूँकी राम जी की प्राण प्रिया प्रियतमा है तो जब श्री राम जी की प्राण प्रिया प्रियतमा है तो राम जी के अनुसार चलने वाली होंगी तो राम जी रोज संध्या करते हैं तो किशोरी जी भी संध्या करने के लिए यहाँ पर अवश्य आएंगी। राम से भारिया रामस्य से दिताचारिया जनक से सुता सती संध्या श्यामा धीव मेष्य जानकी यहाँ पर वो अवश्य आवेगी क्यूँकी संध्या काल मना संध्या काल मना।, संध्या काल मना मने संध्या काली मनो यश्या मना जिसका संध्या काल में मन लगा हो कि अब देखो समय समय का अतिक्रमण न हो जाए समय पर संध्या हो जाए इसमें जिसका मन लगा हो वही संध्या काल मना या संध्या काल मना मने हो संध्या संध्या वंदन तत्पराह है न संध्या वंदन में लगी हुई जो है ऐसी श्री किशोरी जी जो है यहां अवश्य आएंगी राम जी, जी और जद जीवती साध और अगर जीती होंगी तो संध्या जरूर करेंगी अभी भी कह रहे हैं जब जीती होगी तो संध्या जरूर करेंगी देखो कभी कभी ऐसा होता है कि काल का अतिक्रमण हो जाता है काल बीत जाता है काल का अतिक्रमण भले हो जाए सज्जनों लेकिन कर्म का अतिक्रमण कभी नहीं होना चाहिए बारह बजे रात में भी पहुंचो तो बारह बजे रात में भी अपना नित्य कृत्य कर लो निश्चित है तो जी काल का अतिक्रमण नहीं करना कर्म का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए अस्तित्व तो, तो तो मलिन संबीताम राक्षसी विश्व चारों तरफ आंखें खोज रही थी आखिर में जाकर के अब महाराज देख लिया किशोरी जी बैठी हुई हैं एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं है? और कैसे बैठी हुई है मलिन संबीतामें जो वस्त्र पहने हुए हैं वो मलिन है मलिन वस्त्रेण आब्रताम मलिन संबीताम्म मलिन संबीताम का मतलब की किशोरी कि जी ने किशोरी जी के शरीर पर मोटी मोटी मोटी मोटी धूल की परत जम गई है महाराज मोटी मोटी धूल की परत जम गई है राम जी क्या तो मलिन सं आपको भी कभी हो सकता है ऐसी बात नहीं है हमको तो भाई बहुत बार हो जाता है ना साबुन वबुन लगाइए खाली पानी डाल के चले आइए देखिए दो चार दिन में दस दिन में बीस दिन, दिन में क्या होगा राम तो के पैट भी पट बर्थ जम जाएगी बाल जोहन को झारिए दस दिन में देखिये वो भी जटा बन जाएगी ये सब हो जाता है तो मलिन संबीताम राक्षसी भी चारों तरफ से राक्षसियाँ घेरे हुए हैं और उपवास चूंकि करती हैं इसलिए कृषाम दुर्बल है दीनाम और हार रघुनंदन हा रामचंद्र हा अयोध्या राम हा लक्ष्मण हा, हा कौशल्य हा सुमित्रे इस प्रकार निश्वशंतीम पुनः पुनः बार बार श्वास लेती है और उनकी आंखें तो हो हमेशा आंसुओं से भरी ही रहती है अश्रुपूर्ण मुखी दीनाम और हम जी प्रियम जनम अपश्यंती हा हंत सबसे बड़ा कष्ट तो ये है कि किसी प्रियजन का तो दर्शन करती नहीं अपने चारों तरफ और अप्रियजनों से घिरी रहती हैं जिनको चाहती नहीं वो घेरे रहते हैं और जिनको चाहती हैं उनके दर्शन होते नहीं प्रियम श्यारम प्रियम जनम अपश्यंतीम प्रियम जनम अपश्यंतीम अमराम जी और पश्यंतीम राक्षसी गणम प्रियम जनम अपश्यंतिम पश्यंतीम राक्षसी गणम प्रिय जन को तो देखती नहीं और जिनको चाहती नहीं वो घेरे रहती है हुँ? जैसे एक मृगी है वो अपने अपने पति से अपने बच्चों से तो अलग हो गई नहीं कुत्ते चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं स्वगणे न मृगी स्वगणे न स्वगणे नृता व स्वगणों से तो हीन है मृगी अश्वगणों से ही हुई है स्व मन अपना अपने लोगों से तो हीन है अश्व मने कुत्ता स्वगुणे न ना, स्वगणे नी हनुमान जी ने देखा देखा सीता जी तो यही है तरकया मास सीते यही सीता है और कोई नहीं हो सकती है ये यह यही सीता है जिनके लिए भगवान चार प्रकार की भावनाओं से तपते रहते हैं वो चार प्रकार की भावना क्या हो करुणा दया शोक और प्रेम ये चारों भावना चारों भावनाओ से श्री रनुनाथ होते रहते हैं ये चार भावनाएं कैसी है? चार भावनाएं इस प्रकार से होती है महाराज जी हा हा एक स्त्री हो गई एक स्त्री हर ली गई एक स्त्री हर ली गई इसलिए तो उनको होती है मन में करना और राम जी इसलिए कि मेरी आश्रित थी और मेरी आश्रित अप्रता हो गई इसलिए तो दया आती है और राम जी मेरी पत्नी चली गई है जब ये भावना आती है तो शोक होता है और मेरी प्राण प्रिया प्रियतमा चली गई है जब ये भावना होती है तो महाराज जी प्रेम हो जाता है इन चारों भावनाओं से ठाकुर जी संतप्त हो रहे हैं इन्हीं के लिए हो रहे इस प्रकार देख करके और भगवान की बड़ी करुणा समझते हैं कि हे है प्रभु हमने अपनी शक्ति से तो इनके दर्शन किए नहीं आपके करुणा से दर्शन किए है इसलिए आपके मंगल मश्री चरणों में हम अपनी प्रणति निवेदन कर रहे हैं जगाम मनसा रामम प्रसंस प्रससंस तम प्रभु मनसा रामम जगाम अने मन के द्वारा राम जी को जगाम अर्थात सस्मार राम जी को स्मरण करने लग गए और तम प्रभु रामम प्रसंस तम तं, तम प्रभु मानी जब रामम रामम आई गया कि रामम प्रसंस तो फिर तम कहने का भाव क्या अभी सर्वनाम के आने का क्या प्रयोजन है कि तम विशेष अर्थ दे रहा है तम यह कौन क्या बुद्धि प्रदातारम बुद्धिस्तम मनस्थम रामं प्रसंस जो मेरे मुझे बुद्धि दिए हैं जो मेरी बुद्धि को प्रेरित किए हैं और जो बुद्धि और मन में भी विद्यमान हैं ऐसे श्री राम जी की प्रशंसा करने लग गए और आंखों में उनके आंसू आ गए एकदम आंसू आ, एक आ गए कि शोरी जी का दर्शन करके समूर्त में अत्वाष् पर सीताम आश्रित विरलाप तेजस्वी हनुमान सीता जी का आश्रय लेकर के विलाप करने लग गए जी का आश्रय लिखे का मतलब कि सीता दुखम अपे सीता दुखम विलोक्य श्री सी सीता जी के दुख को देख करके और दुखी होकर के विलाप करने लग गए यहाँ सीताम आश्रित का मतलब कि सीताम विषयी कृत्य विरलाप यानी इस विलाप का जो विषय होगा वो सीता जी होंगी सीताम उदेश्य बिलाप श्री सी सीता जी को उद्देश्य करके श्री हनुमान जी बिलाप करने लग गए बहुत हनुमान जी का बिलाप है लम्बा चौड़ा पारा जी बिलाप है। हा हा सुखार सुखाराम दुखिताम ज्ञातवा ममापि व्यथित मन जो सुख भोगने के योग्य हैं उनको मैं इस प्रकार दुख दुख में देख करके मेरा मन बहुत कष्ट पा रहा है मैं क्या करूँ और किशोरी जीवन में देख देख रहा हूं हनुमान जी कह रहे हैं कि इतनी राक्षसियां हैं सच गिरवाए रही हैं धमका रही हैं लेकिन ये एकदम कुछ नहीं बोल रही है क्षेत्र क्षमा पृथ्वी की तरह से जो इनमें क्षमाए अ पुष्कर संग और कमल की तरह इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और हम यह भी जानते हैं कि या रक्षिता राघव लक्ष्मणाभ्याम श्री राम जी महाराज और श्री लखनऊलाल जी महाराज जिनकी परीक्षा करते थे साराक्षसी भीर विकृत क्षणा भी और वो इस समय इन राक्षसियों से घिरी हुई हैं और जो राक्षसियां विकृत क्षणा है जिनकी आंखों में विकार ही विकार भरा हुआ है महाराज वो राक्षसियों आंखों में विकार क्या है कि राक्षसियों की मन में सबसे बड़ा विकार तो ये है कि अगर ये मिल जाए तो उसको खा जाए ऐसा विकार बड़ा हुआ है अभी बताऊंगा आगे रामजी विक्रते क्षणाधि संरक्षते सम्प्रति वृक्ष मूले और एक वृक्ष का आश्रय लेकर सम विराजमान है इस प्रकार श्री किशोरी जी को देख करके हनुमान जी विलाप कर रहे हैं हनुमान जी अत्यंत विराप कर रहे हैं और फिर कह एक बात है इनके अंग में कोई आभूषण नहीं है भूषण ही उत्तम हीनाम ही भूषण नहीं लेकिन एक ऐसा भूषण है इनके पास जिस भूषण को स्त्रियां प्राप्त नहीं कर पाती क्या भर्तृवात्सल्य भूषित अपने पति के प्यार से ये आभूषित है, आ, है क्या? ये लाइन महाराज स्त्रियों के मरन करने योग्य लाइन है देवियों इसका मनन करो लिख लो अपने हृदय में भूषणाम भर्तवाद शल्य भूषिता सारे आभूषण व्यर्थ है अगर आपको अपने पति का प्यार नहीं मिला और पति का प्यार मिल गया तो सारे आभूषण व्यर्थ है आप समझ गए सारे आभूषण व्यर्थ है अगर पति का प्यार नहीं मिला और पति का प्यार मिल गया तो सारे आभूषण हैं। भूषण उत्तम वर्तृवात्सल्य भूषिता वर्तृवात्सल्य भूषित भूषित है राम जी इस प्रकार से रामाय राय च वीरजवान सीता दर्शन संघ्रष्ट हनुम भवत इस प्रकार रामजी को और पराक्रमी लक्ष्मण जी महाराज को हुँ? नमस्कार करके सीता जी के दर्शन से प्रसन्न हुए श्री हनुमान जी महाराज जो है वो समृद्ध हो गए सम्बता अभवत माने समृत अभवत मतलब नीलीना अभवत छिप गए पतियों के बीच में छिप गए वो पत्तियों के बीच में क्यों छिप गए कि राक्षसियां हमको देख न ले निलीना अभवत राम जी इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज छिप गए और उसी समय उसी समय रावण भी आ गया महाराज जी और जब रावण आया तो हनुमान जी ने हा यही है जो सोया हुआ था इसको मैंने देखा तो बदमाश को यही है रावण महाबाहू संचितो पुराशे पूरा मध्य गृहोत्तम हनुमान जी ने ऐसा सोचा और किशोरी जी ने जब देखा रावण को दूर से आते हुए तो उनकी स्थिति क्या हुई बड़ा विचित्र वर्णन है महाराज की प्रागे पथ बरहा तो दृष्टव बैदेही दृष्टव का मतलब दूरादेव दृष्ट्वा दूर से ही जब देखा रावणम राक्षसाधिपम तो प्रावे पत किशोरी की प्रावे पत कांपने लग गई एकदम वो प्रावे पत बरारोहा प्रवात कैसे कांपने लग गई जो प्रवाती कदली जैसे खूब हवा चले और केला का पेड़ का उसी प्रकार से महाराजी कांपने लग गयी और और क्या करने लग गयी उदरम छाद्य अपने स्थिति का वर्णन तो मैं कह लेकिन महाराज स्थिति के तहत नहीं पहुंच तो पाऊंगा इन अपने जंघों से तो योम पेट को दबा लिया और बाहुओ से योम वक्षस्थल को दबा लिया उम उदरम छाद्यो ये स्थिति है महाराज अब बाहुभ्या पयोधर और रामजी ही उप विष्टा विशालाक्षी और दहाड़ मार करके रोने महाराज जी इस प्रकार मार करके रो रही है रुदती वी किशोरी जी कैसी है मंडनाराम अमंडन महाराज जी धूल से लिपटी हुई है धूल से लिपटी हुई है आ, कैसे धूल से लिपटी हुई है कैसे दिखाई पड़ती हैं कि जैसे कीचड़ में लिपटी हुई कीचड़ में लिपटी हुई कमल की जड़ मृणाली पंक दिग्धेव समझी और श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी के पास चली जा रही हैं राम जी के पास चली जा रही हैं तो कैसे जा रहे कि घोड़े पर चढ़ के चली जा रही हैं राम जी के पास घोड़े पर चढ़ के चले जा रहे हैं कैसे महाराज कह देखो हो अपने मन से चली जा रही है और संकल्प रूपी घोड़े पर चढ़ के चली जा रही है संकल्प रूपी घोड़े पर चढ़ करके अपने प्राण प्रियतम प्रेमास्पद श्री रघुनंदन के पास चली जा रही है समीप राज सिंह से राम सेदितात्म सकल हय संयुक्त इव मनोरथी और किशोरी जी इतनी दुखी हैं क्योंकि दुख का कोई पार तो है नहीं कब आएंगे कहाँ है आएंगे भी कि नहीं आएंगे दुखाश्यं दुख से राम रामम राम राम मनोव्रताम ऐसी किशोरी जी को के पास अब वो रावण आया महाराज किशोरी जी उपवास से शोक से ध्यान से भय से अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और फिर अल्पाहारा हैं अल्पाहारा का मतलब महाराज यहाँ थोड़ा भोजन करने वाला मत है ना अल्पाहारा का मतलब तोया हराम या अल्पाहाराम का मतलब होगा तोया नहीं तो आगे पीछे से एकदम संगति बैठेगी नहीं अल्पाहाराम का मतलब तोय आहाराम जब नदी के पास जाती हैं संध्या करने के लिए तो जितना जल संध्या करने के बाद उस जल पी लेती हैं बस चौबीस घंटे में वही वही आहार है उनका महाराज जी अल्पाहाराम और तपोधनाम इनका धन क्या है कि तपस्या ही इनका धन है इस प्रकार से किशोरी जी को अब वो दुष्ट जो है वो प्रलोभित करने लग गया महाराज जी प्रलोभया मास रावण अब बागमती जी महाराज कहते हैं कि रावण क्यों प्रलोभन कर रहा कर दे रहा है कि कुछ नहीं वो मरना चाहता है वो प्रलोभया या मास बधाया रावण अपना अपने मरने के लिए जानकी जी को प्रलोभ कर रहा है हुँ? और कहता क्या है कि हे सीते हमने कोई अनुचित काम तो किया नहीं हमने अपने धर्म का पालन किया है कि तुमने अपने धर्म का पल कहते हैं हमारा धर्म क्या है हमारा धर्म यह है कि परस्त्री गमन करना और किसी भी स्त्री को जो हमको अच्छी लग जाए उसको बलात्कार हर ले ये हमारा धर्म है स्वधर्मो रक्षसा सर्वदैवन सर्वदय क्या गमनम व परस्त्री नाम अहरणम संप्रमथ्यम संप्र, संप्रमथ्य का मतलब होगा बलात्कार करके बलात्कृत्य हरणम बलात्कृत्य हरणम और नाम गमनम ये मेरा सुधर्म है राम जी हे सीते, तुम तो मेरी स्त्री बन जाओ भव बहुत कुछ कहा है महाराज मैं कह नहीं पाऊंगा इतना कह इसलिए नहीं पाऊंगा कि मेरे निकल ही नहीं रहा लेकिन एक आत्म तो, तो कहना पड़ेगा भव मैथिल भारिया में, मोह में तम तुम तो मेरी पत्नी हो जाओ और मेरी जो बहुत सी उत्तम उत्तम स्त्रियाँ है उनकी पटरानी बन जाओ ममाग्र महिषी भव और संसार में जितने भी उत्तम कोटि के धन है वो सब तुमको दे देंगे राज्य वाम और तो अगर तुम कहोगे हम क्या करेंगे लेकर के तो इस सब जे, सारी पृथ्वी जीत लेंगे और जीत करके तुम्हारे बात को दे देंगे विजित्य पृथ्वी सरबाम नाना नगर मालिनी जनकाय प्रदास्यामी तव हेतु और सुनो तुम जिसकी कामना करती हो जो तो तुम्हारे मन में बैठा हुआ है जिसकी तुम आराधना करती हो मेरे सामने क्या है वो बल में मेरी बराबरी नहीं कर सकता पराक्रम में मेरी बराबरी नहीं कर सकता धन में, में मेरी बराबरी नहीं कर सकता प्रभाव में मेरी बराबरी नहीं कर सकता और कीर्ति में भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता न रामस तपसा देवी न बले न च ही न धने न मया तुल्यस तेजसा यशसा इस प्रकार से श्री किशोरी जी को रावण कह रहा है अब किशोरी जी उसका उत्तर देना चाहती हैं तृणम अंतर तक कृतवा प्रत्युवाच सु एक तिनका सामने रख करके और सुचिष्मिता से किशोरी जी बोलने लग गई त्रिणम अंतर तक कृतवाच सु एक तिनका को आगे रख लिया महाराज तिनका को आगे क्यों रख लिया कि दूसरे के दूसरे पुरुष के मुख को बात करने में तो कोई गर्जा नहीं है लेकिन दूसरे पुरुष को देख करके उसका मुख देख करके स्त्री को बात नहीं करना चाहिए इसलिए रामजी तृणम अंतर तक कृतवा पृथ्वीवाच सूचि स्मिता या तृण को आगे क्यों कर लिया कि अरे रावण मैं तो तुझको तिनके के समान समझती हूँ तृणम अंतर तक इसलिए अथवा तीसरा भाव कि तिनके को सामने क्यों रखा कि तू तो पशु है और ये तिनका है इसी के खाने योग्य तू है इसलिए तृणम अंतर तक अथवा त्रिन को आगे क्यों कर लिया कह, अरे रावण तू अपने पराक्रम को कह रहा है मेरे स्वामी के पराक्रम को नहीं जानता मेरे स्वामी तो एक त्रिन को लेकर के उसको ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं इसलिए त्रिनम अंतर तक कृतवा अथवा अच्छा, तृण को तृण को क्यों सामने रखा क्या ए रावण जो तुम संपत्ति का मुझको लालच दिखा रहे हो उसको मैं तिनके के समान समझती हूँ अथवा इसलिए तृणम अंतर कृतवा अथवा तृणम अंतर कृतवा क्यों आचार्यों ने बड़ा स्वाद लिया है इसका जी अब आगे चलें चले तृणम अंतर तक तृत्वा प्रत्युवाच पर मुस्करा की बोली ऐसा मत बोली। समझना सुचिस्मिता का मतलब होता है कि जिन जिनके मुखड़े पर पवित्र मुस्कराहट विद्यमान रहा करती थी वो श्री किशोरी जी आज बोल रही हैं कि साधु साधु अवेक्ष अवेक्षर अरे तू तो सज्जनों के धर्म का आचरण कर सज्जनों का धर्म क्या है कि जो अपने लिए करे वही दूसरे के लिए करे तो तू जैसे अपनी स्त्रियों की रक्षा करता है वैसे दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा तुझको करनी चाहिए यथा तब तथा अन्य शाम रक्षा और तू जो इतना लोभ हमको दिखा रहा है तो ये ऐश्वर्य से और धन से मैं लुब्ध नहीं हो सकती सक्यालोभ तुम नहम ऐश्वर्य धने न तुम्हें तो तेरे ममाग्र महिषी भव इस ऐश्वर्य से लुप्त हो सकती हूँ और न तोरे तुम्हारे पृथ्वी के धन से मैं लुप्त हो सकती हूँ अनन्या राघवेण भास्करण प्रभाव जो रामजी की अनन्या हूँ अनन्या का मतलब होगा अनन्या का मतलब कि मैं उनसे कभी अलग नहीं तू ये सोच रहा है कि मैं अलग हूँ लेकिन मैं उनसे अलग हूं नहीं अनन्या राघवे मतलब कि मैं मैं उनकी अनपाईनी हूं मैं उनकी अनपाईनी हूँ मैं उनकी अविश्लेषा हूँ हमारा उनका विश्लेष हमारा उनका अपाय कभी होता ही नहीं है, है? अथवा अनन्या का मतलब कि मैं उनसे अभिभक्ता हूँ अभिवक्ता का मतलब राम जी की हमको उनको दो मत समझो हम दोनों तो एक हैं जो दो है वो तो अलग हो सकते हैं और जो एक है वो कभी अलग हो ही नहीं सकते अनन्या राघवे नास्करे नभा और हे रावण उन लोकनाथ रघुनंदन रामचंद्र के मंगलमयी भुजाओं का उपधान जिसने बना लिया हो वो किसी दूसरे की कामना कैसे कर सकती है उपधाय भुजम योकनाथसम कथम नाम उपधाश्यामी भुजम अन्य कस्य चलिए रावण हमारी आशा मत करो है? और तुम अपने नाश करने का उपक्रम मत करो अगर तुम जीना चाहते हो अभी कुछ दिन संसार में जीना चाहते हो तो एक काम करो कि मुझको तो श्री जी के पास पहुंचा दो और राम जी से मित्रता कर लो अगर तुम कहो कि राम जी मित्रता नहीं करेंगे तो महाराज मित्रता कर लेंगे, क्योंकि वो शरणागत वत्सल हैं और संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं। है सर्वधर्म शरणागत वत्सल तेना मैत्री भवतु यदि जीव तुम इच्छी अगर थोड़ा इधर उधर कर प्रसन्न कर लेना उनके चरणों पर जाना वो जरूर मान जाएंगे प्रसाद तम चैनम शरणागत वत्सलम मुझको उनको दे दो हे रावण अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी बात सुन लो जैसे गरुड़ी महाराज सांपों को खा जाते हैं वैसे रा, हे राक्ष राक्ष, बड़े बड़े राक्षस रूपी महासर्पों के लिए राम जी महागरुड़ सिद्ध हो जाएंगे राक्षसेंद्र महासर्पान सराम गरुड़ महान उद्धरिष्यति वेगीन वेगेन बहन हे हे रावण तुम इस चक्कर में मत रहो भ्रम में मत पड़ो कि राम जी मुझे नहीं ले जाएंगे जैसे बामन भगवान बलि को बांध करके त्रैलोक की लक्ष्मी उससे छीन लिए उसी प्रकार तुमको तुम्हारे मस्तक को विदीर्ण करके राम जी मुझको ले जाएंगे राम जी महाराज जब तक नहीं आए तब तो जाते तब तो तक चेत जाओ ऐसा आप रावण वो कहा अब रावण बहुत नाराज हो गया महाराज अब बहुत कुछ कहा उसने उसकी बात मैं नहीं कहूंगा बहुत कुछ कहा और कहने के बाद अंत में कहता है कि दो महीने की अवधि तुमको और दे रहा हूं और दो महीने के बाद तुमको हमारे जो रसोई हैं रसोई पाक बनाने वाले वो तुमको काट करके और प्रातः काल का कलेवा बना डालेंगे राम जी द्वाब एक सीख लिया है रट लिया है इसको एक बार और कहा था द्वाभ्याम ऊर्ध्व तु आशा अभ्याम भरताती रामजी मम तम प्रात राशा अर्थे सुदास्य खंडशाह इस प्रकार देखो बहुत अच्छे लोग भी कभी कभी बुरे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और जब फंस जाते हैं तो अपनी अच्छाई ही छोड़ते नहीं है यह निश्चित है तब यहाँ पर रावण जो है देवताओं की गंधर्वों की किन्नरों की कन्याओं को भी हर लाया है अब बड़ी बड़ी सुंदरियां सब अब महाराज जी उनको जब वो, वो भी आया है तो पत्नियों के साथ वो भी आई अब वो धीरे से ऐसे खड़ी हुई इस, इस, जगह खड़ी हुई की जहां से रावण तो देखे न और राक्षसिया देखे न और सीता जी हमको देख ले तो ऐसी जगह खड़ी होकर के और धीरे से मुंह से आकार से इंगित से घबरा मत धीरज रखो सब भगवान ठीक कर देंगे हम सब सुन चुकी है, है। तुम्हारे पति बड़ी सामर्थील हैं वो आएंगे अरे अपने इशारे से भाव से इस प्रकार सांतोना दे रही हैं श्री किशोरी जी को अच्छी है ना देव गंधर्व कन्यास्ता क्षण ओष्ठ प्रकार अपराह नेत्र नेत्र वक्त तथा परा सीताम आश्वास या मसुह श्री किशोरी जी को आश्वस्त कर रही है महाराजी श्री किशोरी जी कहती है अरे रावण हाँ। कि एक जंगल एक जंगल था और उस जंगल में एक मतवाला हाथी था और उस मतवाले हाथी के सामने एक आ गया खरगोश और खरगोशवा क्या करे हो वो खरगोशवा जो है ताल ठोक दिया उसने ताल ठोक दिया किससे लड़ने के लिए मतवाले हाथी से लड़ने के लिए तो इसी प्रकार हे रावण राम जी तो खरगो राम जी राम जी तो बंतवाले हाथी हैं और तुम जो ताल ठोक रहे हो वो उसी खरगोश की तरह से तुम हो तथा तो रामस तुम नीच शशवत स्मृता ऐसा ऐसा सी किशोरी जी ने कहा राम जी और किसको तो मैं ही भस्म कर सकती हूँ लेकिन मेरी तपस्या भंग हो जाएगी और रामजी महाराज की आज्ञा नहीं इसे ऐसा नहीं करूंगी जान दे दूंगी लेकिन ऐसा नहीं करूंगी असंदेशा तुरा मबसाश्चापाल नवाम पूर्व भस्म भस्मारेजसा ऐसा नहीं करूंगी इसके बाद अब रावण बहुत क्रुद्ध हुआ अक्रुद्ध होकर के कहा कि मैं तुमको उसी प्रकार नाश कर डालूंगा जैसे सूर्य भगवान संध्या को नष्ट कर देते है नाशयाम्य मद्यम सूर्य संध्या जसा राम जी काम मन परितात्मा जानकी जानकीम गर्ज और महाराज जी वो काम तो था ही और कामना की पूर्ति के न होने के कारण क्रोध भी आ गया तो काम और क्रोध दोनों से उसका मन भरा हुआ इस समय और जानकी जी को मारने के लिए दौड़ा अब जब राम जी जानकी जी को मारने के लिए दौड़ा तो झट से महाराज धन्य मालिनी जी आ गयी ये धान्य मालिनी और मंदोदरी रावण की तो बहुत सी स्त्रियां हैं लेकिन ये दोनों बड़ी धर्मात्मा है और दोनों बड़ी भक्त तो राम जी मालि खत वहां से आई महाराज जो मारने के लिए दौड़ा धान्य मालि जी आई और परिस उपगम्य पहले तो समीप आई और फिर उसको महाराज ऐसी गली से लगा लिया गली से लगा लिया का भाव कहीं जा नहीं पावे आगे कहीं बढ़ नहीं ना पावे परिसा ग्रीवम क्या इस मानसी से बात करते चलो आ, हमारे हाथ बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जय भागी है जो तुम्हारा इतना दिया हुआ इसको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कहकर कि महाराज मया महाराज महाराजा सीतया किंतवान या विवरण या, या देखो जब किसी दुष्ट को मनाना हो तो शिष्ट को कभी कभी गाली भी पकड़नी पड़ती है अब राम जी इसको दुष्ट को तो मनाना है अर्थात दुष्ट कौन है रावण रावण को मनाना है तो शिष्ट को गाली बक रही है अंदर किशोरी जी की निंदा कर रही है किशोरी जी की निंदा उसके मन में है नहीं लेकिन चूंकि रावण प्रसन्न हो जाए इसलिए किशोरी निंदा में प्रवृत्त हो गई हाँ जी अब रावण जो है सवराक्षियों को बुलाता है अब उनके बड़े बड़े नाम है महाराज अब क्या करोगे नाम सुनकर एक आक्षी है एक, एक एक एक तो आंखें एक ठो है महाराज दूसरी आंखें नहीं है हाँ हो और वो ऐसे ताकती है महाराज एक करना और एक को कान ही एक ठो है, और एक को महाराज कान की लाइन लगी हुई है वो, ऐसी भी है और एक को गऊ का, का कान है लंबा लंबा और एक को ऐसे फटफटाने वाला हाथी, हाथी कान कर नीम, कर नीम का कान है गोकर हस्ती करनीम चाह एक का लंबा यहाँ तक फैला हुआ महाराज लंब कर नीम और एक कान हयिये नहीं है अकर एक का पैर जो है हाथी की तरफ मोटा मोटा है एक का पैर जो कुत्ता की तरह से है, है? एक का पैर जो है बैल की तरह से है महाराज जी और ऐसी ऐसी है एक तो ऐसी है कि पैर भी एक हाथ भी एक आंख भी एक कान भी एक सब एक, एक है महाराज उसके है ऐसी महाराज है सब हा? उनको उनको देखे के डर लग जाए हो और सपना में कभी याद आए तो नींद आय हो जाए ऐसी कहीं सपना मतलब राम जी का याद करना इसीलिए मैंने कहा नहीं इनको मैं कहूँ क्या कहूँ इनका हु? तो महाराज जी ये सब सीताराम जी ऐसी है उनको सबको बुलाया और कहे इनको खूब डरवाओ खूब डरवाओ हाँ महाराज जी अब वो डरवाने रख गयी सब उनका डरवाना भी बड़ा विचित्र है एक एक, तो एक जटा थी यहाँ सब जटा है महाराज एक जटा दु जटा चाह चतुर्थ जटा पंच जटा जटा सब जटाएं हैं महाराज इसमें है, है ना अब एक तो एक जटा थी महाराज और एक जटा हाई हा? और और क्रोध से लाल लाल आंख करके लगी बोलने पाके लड़के पुलस्त ब्रह्मा के मानसी मानस पुत्र जो, जो है मानसो, मानस मानसो ब्रह्म पुत्र पुलस्त्या ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त जी, पुलस्त जी के विश्ववा और का रावण इतना ऊंचा खानदान और तुम उनको नहीं मान रही हो तस् पुत्रो विशाला अक्षि रावण शत्रु रावण तस् तुम राक्षसी इंद्रस्य भार्या भवितु तुम उनकी तुम भार्या हो जाओ और एक तो हरि जटा थी एक थी थी हरि जटा नाम तो अब हरिजटा भी आई महाराज अब उसने भी यही सब कहा उसके बाद एक हो होगी, त्रिजता होगी, एक एट बिगटा आ गई महाराज अन्य तो बिगटा नाम अब ए दुर्मुखी आ गई उसका मुहे बड़ा विचित्र था महाराज एक दुर्मुखी सुमुखी तो यहाँ है नहीं दुर्मुखी जरूर है तो दुर्मुखी नाम राक्षी वाक्य मद्रवीत ये सब दुनिया भर का उपद्रव कर रही है सब आओ बाजी श्री किशोरी जी ने कहा कि हे राक्षसियों मानुषी कहीं राक्षस की भारिया हो सकती है न मानुसी राक्षस्य भार्या भवि तुम्हार रहती एक मानवी जो है, है राम जी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती कामम हम माम दे सरबा न कर श्यामी वो बचा तुम चाहे हमको खा जाओ लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगी दीनो व राज्य हीन हो वाह यो में भरता सुमय गुरु चाहे दीन हो चाहे राज्य हून हो जो मेरे भरता है मैं उन्हीं की भक्त हूँ मैं उनसे एक क्षण के लिए अलग नहीं होती हूँ हे राक्षसियों तुम यह समझ के अपने वाक्य का प्रयोग करो कि हम उनसे एक क्षण के लिए अलग नहीं होती हैं। तम नित्यम अनुरक्ता और मैं कैसे अलग नहीं होती हूँ मैं कैसे उनके प्रति अनुरक्त हूँ जैसे सती सुवर्चला सूर्य के प्रति अनुरक्त हैं, इंद्राणी सची जो, है इंद्र जो है हैं इंद्र के प्रति अनुरक्त है भगवती भाष्वती करूणामयी अरुंधति जो हैं वशिष्ठ के प्रति अनुरक्त हैं, रोहिणी चंद्रमा के प्रति जैसे अनुरक्त हैं, लोपा मुद्रा अगस्त से जिस प्रकार ने करती हैं, सुकन्या जी अपने वृद्धपति चेवन से जिस प्रकार अनुराग करती है सावित्री कुछ दिन के बाद मर जाएंगे ऐसा समझ करके भी सत्यवान से जिस प्रकार प्रेम करती है श्रीमती अपनी योगी कपिल पति से जिस प्रकार प्रेम करती हैं मदयंती अपने सौदास से जिस प्रकार प्रेम करती हैं और केशनी सगर से जिस प्रकार स्नेह करती हैं और दमयंती नल से जिस प्रकार प्रेम करती हैं उसी प्रकार हम अपने श्री राम जी से प्रेम करती हैं तुम तो हमको अलग नहीं कर सकती हो इसलिए ये अपना जो प्रयास है इसको तुम बंद कर दो राम जी अब महाराज एक ठो बड़ी दुष्ट थी हो वो लगी कहने कि सुनो आओ इसके कंठ पर चढ़ जाए और चढ़ करके इसी इसका गला टीप दे और गला टीप के मार डाले तो इससे तुमको क्या फायदा मिलेगा कि तो इससे मुझको ये फायदा मिलेगा कि हम जाएंगी और कह देंगी रावण से मर गई तो रावण कह खा लो तो हमको भोजन मिल जाएगा राम जी कंठम अस्या अनुशंसाया पीड़या मे निताम ते तो मानुषी सामृति हम कह मर जाये मर जायू तो कहेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है कि नात्र कश्चन संदेह खादते स बक्षती सह खादत बक्ष्यति तुम खा जाओ ऐसे ही कहेगी कहेंगे रावण और हम इसको खा जाएंगे अब सीता सीताजी सब सुन करके बड़ा विराप कर रही है महाराज बहुत रो रही है ए? और कहती हैं कि वो मेरे राम जी कहाँ हैं वो मेरे राम जी क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे हुँ? जो दंडकारण्य में चौदह हजार राक्षसों को जिन्होंने अकेले ने मार डाला है? क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे राक्षसा नाम जनस्था सहसा चतुर्दश एक निरस्त्रणी स सह सहराघवेन्द्र स रामचंद्र माभिपद्य न नरक्षति क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे विराधु दंड कारण्ये ये न राक्षस पुंगव रणे राण निहत स माभिपद्य और दंड कारण्य में जिन्होंने विराट को मार डाला वो भगवान राम क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे क्या मुझे नहीं बचाएंगे ऐसा बहुत लंबा चौड़ा विलाप है श्री किशोरी जी का बिलाप कर रही हैं रो रही, है। हो रही, है। रही है। हैं रही हैं राक्षसियां चिल्ला रही हैं भयंकर चित्र है यहाँ पर और त्रिजटा नाम की राक्षसी थी उस त्रिजता नाम की राक्षसी ने कहा अरे राक्षसियों अरे दुष्टो अपने को खा डालो इनको तुम क्या खाओगी आत्मनम खादता नारिया नसीता आज मैंने एक सपना देखा है सपना क्या देखा है कि सपना लंबा चौड़ा है मैंने एक सपना का एक एक लाइन में सुन लो कि राक्षसा राम अभाव आय भर मैंने सपना ये देखा है कि राक्षस मर गए और ही राम जी इनके पति जीत गए बस ये सपना समझ लो हुँ? और सबको देखा मैंने खराब रूप में महाराज वो जो कुंभकर्ण है वो तो ऊँट ऊट पर चढ़ करके दक्षिण दिशा में जा रहा था और रावण जो है वो महाराज गधा पर चढ़ के दक्षिण दिशा में जा रहा था इसी प्रकार सबको मैंने देखा कोई ऊँट पर कोई सुअर पर सब जा रहे है महाराज चले चले चले जा मेघनाज को भी देखा हमारा उसी शुमार पर चढ़ के चला जा रहा है तो किसी को अच्छा देखा ही नहीं तो एक को तो अच्छा देखा मैं क्या कि मैंने देखा कि बढ़िया श्वेत छत्र धारण किए हुए विभीषण जी महाराज सफेद माला पहने हुए सफेद वस्त्र पहने हुए और बढ़िया सुंदर चंदन लगाए हुए राज्य पर बैठे हुए ये भी मैंने देखा शुक्ल माल्याम्बर धर शुक्ल गंधानुलेपन एकत्र श्वेत छत्रो विभीषण ये मैंने देखा और हो मैंने ये भी देखा की लंका राउंड लंका को एक बंदर ने जला दिया लंका दृष्टा मया स्वप्न रावणी ना विरक्षिता दग्धा रामस्य दूते न तरस्विना ऐसा मैंने देखा इसलिए हे राक्षसियों अब तुम अपनी इस सीता जी को मारने के चक्कर में मत पढ़ो अपने बचाने के चक्कर में पढ़ो क्योंकि तो राम जी तो राजा होंगे निश्चित है और जब राम जी राजा होंगे स्याराम जी जब राम जी राजा होंगे तो अब तुमको कोई छोड़ेगा जब सीताजी कह देंगे ये ये ये है तुमको कोई छो, छोड़ेगा अभी आचाम बै दे ए तद धीम रोचते तद अलम क्रूर वाक्यश्च शांत में अपने क्र वाक्यों को छोड़ो और अपने बचने की युक्ति करो अब तो महाराज सब डरी और कांपने लग गई अब क्या होगा हुँ? अब तो हम मारी गई हमने तो बहुत कुछ कर डाला अब वो लौटे कैसे राके हमने भी गाली बका वो कहते हमने तो मारने के लिए कहा तो हमने तो इनको पकड़ के झजेरा भी था अब महाराज सब कहे और सब रो और सब करें अब कहा होगा इसी समय त्रिजिता जी ने कहा त्रिजता जी ने कहा कि देखो ये राम की प्राण प्रिया पत्नी है के तो क्या राम जी की कथा हमने बहुत सुन रखी है भी भी हमारे हमारे जो पिताजी हैं वो कोई पिता कहता है कोई भैया कहता, कोई कहता है कोई कहता विभीषण जी महाराज की बेटी तो है और कोई कहता विभूषण जी महाराज की बहन तो बेटी है राम जी तो कहते हैं प्रणिपात मेरे पिताजी जो है राम जी की कथा रो लोग कहते हैं और जब रो के राम जी की कथा कहते हैं तो मैं सुनती रहती हूँ तो राम जी के स्वभाव का जब वर्णन करते हैं तो बिहवल हो जाते हैं कि राम जी तो अपराधियों पर भी क्रोध कर, क्रोध नहीं करते बल्कि कृपा करते हैं तो ये राम जी की पत्नी है तो हमारे पिताजी ये भी कहते हैं कि राम जी की जो प्राण प्रिया पत्नी सीता सीताजी है वो तो राम जी की ही तरह है वो तो महाराज दो शरीर दिखाई पड़ रहा है लीला के लिए वास्तव में तो एक है महाराज जी अब तो प्रसन्न है ही मैथिली जनकात्मजा आत्मजा आपको मैंने बताया नहीं श्री जनक महाराज ने कहा है विवाह के समय कन्यादान के समय कि ये राम ये सीता तव तो सहधर्मचरी ये सीता जो है वो तुम्हारी सहधर्मचरी चरी भाव कहने का क्या की जो शरणागत पर परिरक्षण करना तुम्हारा धर्म है वो धर्म इसका भी है तो प्रनिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा ये जो जनकात्मजा मैथिली हैं श्री सीता हैं ये प्रनिपात प्रसन्ना अने केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाती हैं आलम ऐसा परित्रा तुम राक्षसियों महताभ्यात हे राक्षसियों तुम्हारे ऊपर जो बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है उस विपत्ति से ये रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं अब तो श्री किशोरी जी ने जब सपना सुना त्रिजता का अ को जानती पहले से ही हैं राम जी कई बार आ चुकी है हैं यहाँ पर अब श्री किशोरी प्रसन्न हो गई जानो राम जी जीत गए और कहें बिल्कुल घबराओ मत हम तुम्हारी रक्षा करेंगी तदसरा बाला बरतुर विजय हर्षिता अवच यदि तथ्यम भवे शरण विवाह और इसके बाद श्री सीताजी पुनः बिलाप कर रही है हा राम हा लक्ष्मण सुमिति हा राम मत सह मे जनन्यपद्याम्यहम भाग्या महार्णवे नौरी मूधमा हे राम हे लक्ष्मण हे सुमिते हे राम की माता श्री कौशल्य इस विपत्ति में मैं अभागिनी पड़ी हुई हूँ मेरी नाव मेरी नाव इस समय समुद्र में झंझावात में पड़ गई है मैं कैसे इसको बचाऊ मेरे समझ में नहीं आ रहा है हा राम सत्यव्रत दीर्घ बाहो हे विशाल भुजाओ वाले हे सत्यव्रत रघुनंदन हे पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनंदन हे संसार का करने वाले रघुनंदन क्या हमको इस स्थिति में पड़ी हुई आप नहीं समझ रहे हो हुँ? अब मैं मर जाऊंगी श्री किशोर कहती है अब मैं मरूंगी अब मैं जीऊंगी नहीं तो मैं क्या करूं कैसे मरूं मरने का कोई उपाय भी तो नहीं मिल रहा है अगर मैं कहूं जहर खा के मरूंगा मरूंगी तो कोई जहर लाने वाला नहीं है अगर मैं कहूं कि मैं अस्त्र से गला काट के मर जाऊंगी तो कोई अस्त्र भी देने वाला मुझे नहीं है विश्य न तुम्हें कश्चित शस्त्रस्य वेशमि राक्षस्य अगर मैं कहूँ कि अग्नि में जल की मर जाऊंगी तो कोई अग्नि देने वाला भी नहीं है वक मैं ससी स्रवतन आगी मान हूं मोहिजान हत भागी अब मैं क्या करूं कैसे मरू मैं मरना चाहती हूं मुझे मरने की कोई युक्ति नहीं बालू पड़े कैसे मरूं? तब तक याद आया मैं मर जाऊंगी तो कैसे मरूंगी तो अपने बालों से एक डोरी निकाल ली बेड़ी बांधने वाली जो डोरी है उस छोटी जिसको बोलते हैं उसको निकाल लिया महाराज जी हैं शो का बहुधा विचित्य सीता वेणी ग्रथन गृहित वेणी ग्रथन को पकड़ लिया छोटी गूथने वाले रस्सी को ले लिया और क्या इसी से गले को इसको पहले इसमें थोड़ा सा स्थान रखूंगी और राम जी पेड़ में इसको बांध दूंगी और इसके हाथ जो स्थान रखूंगी उसमें गला डालूंगी और गला डाल करके फांसी लगा के मैं मर जाऊंगी oh, शोका भी तप्ता बहुधा अभिचिंत्य सीताथ बेणी ग्रथनम गृहित उदब्य बेणुद ग्रथनेथने नेणी का बांधने वाला जो ये रस्सी है वेणी बंधन इससे मैं अपने को बांध लूंगी अशीघ्रम अहम गम श्यामी मूलम और मैं मौत में मर जाऊंगी इस प्रकार से श्री सीता जी मरने के लिए तैयार हो गयी रस्सी निकाल लिया पेड़ में बांध करके मरने के लिए एकदम खड़ी हो गयी लेकिन उसी समय उनकी बाई आंख फड़क गई और बाई भुजाएं फड़क गयी और मन जो है साहसा अनजाने प्रसन्न हो गया अब श्री किशोर जी कहते हैं ये कैसा ये क्या हो रहा है विचार परिवर्तित कर दिया शायद राम जी मिल ही जाए है ना अब चारों तरफ देखती है कौन कहा से आएंगे राम जी कैसे आएंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा है हु? अब उसी समय सब सुन रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज सोचे कि चलो अब किशोरी जी से बात करें। हु? एक बार तो सोचा कि चलो देख तो लिए ही है अब यहाँ से चले चलो और राम जी को सारा समाचार दे दो फिर कहते हैं नहीं बगैर बात किए चला जाऊंगा तो भी ठीक नहीं होगा श्वास से गमिश्यामी दोषवत गमनम भवित अगर मैं इनको आश्वासन देके नहीं चली जाऊंगा तो हो सकता आज ही मर जाए कल मर जाए इसलिए जब इनको हम आश्वासन दे, दे, दे देंगे तब इनको यह तो मालूम पड़ जाएगा कि भगवान आएंगे और भगवान को मेरा पता चल गया है इसलिए इनको आश्वासन देके के जाएंगे लेकिन इनसे बात कैसे करें अब बानदी भाषा तो ये समझेंगे नहीं तो कैसे करें किस भाषा में बात करें हम ये सोच रहे हैं तो कहें कि अच्छा हम संस्कृत बोलेंगे तो कहे संस्कृत बोलेंगे तो अभी रावण जो है संस्कृतें बोल के तुमको लाया है है ना तो ये मुझको ब्राह्मण समझ लेगी रावण और रावण समझ करके फिर ये महाराज ये मर जाएंगे है ना और ना मरेंगे तो डर तो जरूर जाएंगे महाराज यदि वाचम प्रदाश्यामी द्विजातिर्व संस्कृत रावण मन माम सीता भीता भविष्य इसलिए संस्कृत में बोलना नहीं है तो किस भाषा में बात करना है हुँ? तो कवश्य में वक्तव्यम मानुषम वाक्यम अब मानुष वाक्य में बात करना है तो अब संस्कृत के अलावा उस समय की लोक भाषा संस्कृत थी क्या संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा में बात करोगे तो ये भाषा समझेंगे इसका क्या प्रमाण है ये कैसे समझ अरे भाई भाई कोई बात कोई व्यक्ति संस्कृत जानता है, है अब आप उसके अनेक अब आप चले जाओ मद्रास और उससे हिंदी में बात करो तो बेचारा क्या समझेगा नहीं समझेगा और कोई मद्रासी यहां आ जाए मद्रासी में बात करे अब आप सोचो वो मद्रासी में बात करें कर, अंडा पंडा कुछ कर रहा है कुछ आप उसको समझो आप उसको समझ सकते हो वो मद्रासी में बात कर रहा है आप समझोगे नहीं समझोगे अब कोई यहाँ आवे बंगाली में बात करे तो आप क्या समझोगे तो कहें ये कौन सी उस भाषा में हम बात करें जिस भाषा को ये समझे जिस भाषा को ये समझे उस भाषा में हम बात करें कर तो कौन सी भाषा ये समझेंगी समझेंगी तो कहें ये तो महाराज दो ही भाषा समझेंगी समझेंगी मिथिला में पैदा हुई है अयोध्या में ये रहती है दो भाषा छोड़कर तीसरी भाषा तो ये समझ सकती नहीं है तो हम कौन सी भाषा बात करेंगे मिथिली तो मैथिली तो हम नहीं जानते क्योंकि तो मिथिला में हम रहे नहीं अवधी हम जरूर जानते हैं तो हम अवधी भाषा में इनसे बात करेंगे हुँ? तो श्री गोविंद राज जी महाराज लिखते हैं अवश्यमेव वक्तव्य मानुषम तो अत्र वाक्यस्य से मानुष्यम किम वाक्य का जो मानुष्यव है वो क्या है कौशल देशवर्ती मनुष्य संबंधित्व एवं मानुष्यव अने अयोध्या के करीब करीब जो बोली बोली जाती हो वही बोली जो है मानुष भाषा होगी और उसको किशोरी समझेंगे अच्छी तरह से तो उस बात से देवी जो है श्री सीता परिचित है इसलिए अवधी भाषा में श्री हनुमान जी ने बात किया अब प्रश्न है कि क्या हनुमान जी मैथिली नहीं जानते तो अवधी जानते हैं क्या अवधि जानते हैं अब अवधि कैसे जानते हैं अब लंबा प्रसंग होगा लेकिन अवधि जानते हैं इतना समझ लो कि हनुमान जी अयोध्या में रहे हैं कुछ अवश्य में वो वक्तव्यम मानुषम वाक्यम अर्थवत मया सां तो तुम शक्या नान्य था ये नान्य थे अनिंदिता अनिंदिता मया अन्य सांत्वितुम तो नक्या और किसी तरह से मैं इनको नहीं सांत्वना दे सकता अब महाराज अब अवधि भाषा में श्री हनुमान जी महाराज ने राम कथा शुरू कर दी पेड़ से ही अब शुरू से शुरू सु, की शुरू से राजा दशरथों नाम रथ कुंजर एक बहुत संपन्न सनातन समृद्ध राज्य है श्री कौशल देश अयोध्या जी और वहाँ के राजा दशरथ जी हैं और दशरथ जी को चार पुत्र हुए ऐसा सब और उनकी आगे चलते चलते उनकी पत्नी हरी गई और उनकी पत्नी को देखने के लिए श्री सुग्रीव जी महाराज ने चारों तरफ बंदरों को भेजा है यहाँ तक कथा क्या जारी सं हर य कामिण दीक्षु सर्वासु ताम देवी विचिन्वत सहस्रशा और उन्ही के बीच में एक बंदर मैं भी हूँ कि संपाति के वचन को सुनकर के सौ समुद्र को नाम करके हे किशोरी जी हम आपका दर्शन करने के लिए आ गए हैं अब महाराज सीता जी ने जब सुना अमृतोपम वचन निशम सीता बचनम कपेश दिश्च सर्वा प्रदि कभी पूर्व देखें कभी पश्चिम देखा हैं, कभी उत्तर तो देखा कभी चारों तरफ महाराज जी देख अस्वयम प्रहर्षम परम जगाम अब बड़ी खुश हुई महाराज सर्वात्म नाम मनुस्मरती सर्वात्म ना मने मनसा वाचा मना, अब राम जी का ही स्मरण करती हैं है आपने कृपा करके हमारी सुध ले ही तो ली आखिर इस प्रकार से श्री किशोरी जी चारों तरफ देख रही हैं राम जी राम जी रामचंद्र गुण पर लगा लागा सुन सीता कर दुख भागा अल्लाने श्रवण मन लाई आदिते सब कथा सुनाई सारी कथा महाराज जी सुना दी अब इसके बाद राम जी श्री हनुमान जी महाराज नीचे उतरे हुँ? अब एक कथा ये भी है कि हनुमान देख लिया हनुमान जी को पेड़ में अब जब हनुमान जी को देखा तो बड़ी दुखी हो गई दुखी क्या हो गई कि कथा तो किसी और ने सुनाया दीख राय बंदर बंदर तो कथा सुना सकता नहीं अब किशोरी ये बड़ी दुखी हुई महाराज उसमें फिर लगी सोच रहे तो सपना है हमने सपना में कथा भी सुनी और सपना में ये बंदर भी देखा अब और दुखी हो गई कि बंदर का सपना में देखना तो बहुत बुरा है सपने में अगर बंदर दिखाई पड़े तो बहुत बुरा है महाराज जी स्वप्नो मयायम विकृतो दृष्ट शाखा मृग शास्त्र गणईर निषि अब क्या करें अभी सपना तो बुरा हो गया अब सोच सपना है असली नहीं है सपना है तो कहती हैं महाराज जी जब हृदय दुखी होता है जब चारों तरफ से त्रस्त होता है तो प्रत्यक्ष जो कोई अच्छी चीज दिखाई पड़ती है तो विश्वास भी नहीं होता कि क्या सचमुच ऐसा हो रहा है क्या कहीं ये तो सपना है और सपने में बंदर का देखना बुरा है अब देवताओं से प्रार्थना करने लगी मेरे राम जी का कल्याण हो मेरे लक्ष्मण जी का कल्याण हो मैया कौशल्या का कल्याण हो मेरे पिता का कल्याण हो हाँ पिताजी कभी कहती है महाराज जी स्वस्त स्तुराय स जनकस्य जनक इस प्रकार अब सब अब हनुमान जी धीरे से उतर आए सोव तीर्य द्रुआ तस्मात बिद्रुम प्रतिमान अब हनुमान जी का मुख कैसा है महाराज जी ये लाल लाल है एकदम लाल है हो एकदम लाल जैसे मंगल है ना इसीलिए मंगल को हनुमान जी को मानते भी लोग है ना सो व तीर्य द्रुआ तस्मात विद्रुम प्रति विद्रुम मान मूंगा जैसे मूंगा मूंगा के तरह से महाराज लाल लाल वेशा, है अविनीत वेश कृपण और महाराज बड़ी कारपण्यता है है और कृपणा का मतलब कंजूस मत समझना हो, बड़ी दीनता है उसका मतलब प्रणिपत्य और प्रणाम किया करके उप समीप में बैठ गए अताम्रवीण महातेजा हनुमान मारुतात्मजी किशोर जी से हनुमान जी ने कहा कैसे कहा कि से अंजलिमा माधाय कैसे बोलना चाहिए महाराज हा, हाँ ऐसे हाथ जोड़ करके और महाराज मधुर या गिरा बड़ी मीठी बाणी से श्री हनुमान जी बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि अहम रामस्य से संदेशात देवी दूत तवागत हे देवी हम राम जी का संदेश देने के लिए उनके दूत हैं आपके श्री चरणों में आए हैं वै कुशली राम सत्वाम राम जी कुशल से हैं उन्होंने अपनी कुशलता आपसे निवेदन की है लक्ष्मण जी भी बड़े कुशल से हैं आपके स्वामी के जो अंशर है लक्ष्मण वो रोते हुए शोक में संतप्त होकर के उन्होंने आपके मंगलमय चरणों में अपना मस्तक रख करके अभिवादन करने के लिए कहा है कृतवान शोक संकता शीरसा तेवादन अब तो महाराज जी जानकी जी का हृदय गदगद हो गया हा हा हंत तो मेरे राम जी ने मुझे याद किया मेरा लक्ष्मण मेरा लाडला वो भी मुझको याद करता है अभी तो मैं सोच रही थी सपना है अगर ये सपना भी हो तो कितना बढ़िया है अगर ये सपना भी हो तो कितना बढ़िया है हु? राम जी क्या करें हमको तो सपना भी नहीं आता अगर स्वप्न में भी राम लक्ष्मण इस प्रकार से दिख जाए मुझको उनकी वाणी सुन जाए उनका संदेश मिल जाए तो मैं कभी ही मैं कभी दुखी न हूं लेकिन हा हंत करूं क्या मेरे से तो डा करते हैं सब डा करते हैं मेरे से सब डा है? मेरे से सब जलते हैं है? यहां तक कि सपना ये नींद भी मेरे से जलने लग गई और नींद भी जलने लगी तो सपना भी मुझसे डाह करता है राम जी स्वप्ने भी जदे हम वीरम राघवम स लक्ष्मणम पशेयम यदि चेत पशेयम तरी नावसीदेयम तो दुखी न हो लेकिन क्या करूं स्वप्नों की मम मत सरी यहाँ स्वप्न माने नींद भी है सपना दोनों है स्वप्नों की मम मत सरी वो स्वप्न में भी वो नींद में नींद भी मेरी बैरिन हो गई वो मुझसे डाह करती है राम जी है? अब हनुमान जी महाराज समझाने लग गए कि हे हे देवी ऐसा मत सोचो नित्यम स्मरति ते राम स सुग्री व स लक्ष्मण राम जी महाराज सुग्रीव और लक्ष्मण जी के साथ रोज आपकी याद करते हैं नित्य ही याद करते हैं और आप जल्दी राम से मिल जाएंगे नचिराज दक्ष्य से रामम लक्ष्मण महारथम महारथी श्री राम और लक्ष्मण से आप जल्दी मिलेंगी और कैसे मिलेंगे अरबों अरबों खरबों खरबों बंदरों के साथ श्री सुग्रीव जी भी आएंगे अहम सुग्रीव व सचिव हनुमान नाम बाढ़ रहा और मैं सुग्रीव जी महाराज का सचिव हूं मंत्री हूं उनका मेरा नाम हनुमान है हे hey, माता मैं लंका में आया हूँ तो लंका में कैसे आया हूँ लंघई त्वा महोदधि इस अपार लंबे चौड़े वाली समुद्र का लंघन करके मैं आया हूँ और माता मैं कैसे आया हूँ रावण के मस्तक पर चरण रख करके आया हूँ कृत्वा मूर्धि पद न्यासम रावण से दुरात्मा रावण के मस्तक पर चरण मार करके मैं आया हूँ और किस लिए तो द्रष्टुम आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ इसलिए हे देवी हे माता आपके मन में अगर मेरे प्रति कुछ दूसरी भावना है कि मैं कोई कपटी हो सकता हूँ मैं कोई धूर्त हो सकता हूँ तो उस शंका को छोड़ दे माता विशंका त्यज्यता एस श्रद्धा सुबह तो मेरे वचन पर आप श्रद्धा करें इसके बाद महाराज जी श्री किशोरी जी ने कहा अच्छा जरा रामकथा और सुना दो रामकथा बड़ी अच्छी लगी है ताम था शुवा वै दे वर शात वाच बचनम सांतुम इदम मधुरे गिरा अब राम कथा किस रूप में सुनाओ ये क्वती राण संसर्ग कथम जाना सी लक्ष्मण राम जी का तुम्हारा स... अरे नर बान ही संग कहू कैसे ये सुनाइए हमको आप वानराणाम राणांच कथम आसी समागम और हे वानराज हमको यह भी सुनाओ बड़ी कड़ी परीक्षा है महाराज जी हनुमान जी की इतनी कड़ी परीक्षा शायद जिंदगी में किसी ने लीन होगी और कोई ले भी नहीं सकता है? और हम तो कहते हैं कि विश्व के इतिहास में इतनी कड़ी परीक्षा शायद किसी भक्त की न हुई होगी अब कहती है श्री किशोरी जी की हे वानर अगर तुम राम जी के भक्त हो हे हनुमान अगर तुम राम जी के भक्त हो तो भक्त भक्त तो तुम राम जी के चरणों का सम्मान अवश्य करते होगे। गए राम जी के मंगल में स्वरूप को अगर अवश्य निहारते हो गए देखो हो और की दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि में बड़ा अंतर होता है हु? हम लोग तो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के राम जी को देखे और चले आए और किसी ने पूछा कि राम जी ने आज कैसा वस्त्र पहन रखा था कनक भुवन सरकार ने आज कैसा वस्त्र पहन रखा ये तो हमको याद नहीं है तुम गए क्या गए क्या क्या दर्शन क्या किया तुमने कनक भवन सरकार की शयन आरती में गए कि आज तो किसी भक्त ने कहा कि भगवान के चरण कितने बढ़िया थे लाल लाल आपने दर्शन किया तो मेरे सरीके लोग कहते थे तो हम तो चरण नहीं देखे तो तुम देखी क्या तुम गए क्यों थे वहां पर तुमने वहां किया क्या जाकर के हमने तो मंदिर देखा हमने मंदिर में आने वालों को देखा जाने वालों को देखा और पुजारी को देखा कि वो प्रसाद देगा कि नहीं देगा है? माला देगा कि नहीं देगा ये देखा हमने है? और हमने है? मंदिर में लगे सोने को देखा चांदी को देखा हमने तो ये देखा है, है? महाराज जी वो भक्त तो नहीं हुआ ना? अब हनुमान जी महाराज के भक्ति की परीक्षा करने के लिए श्री किशोरी ने ऐसा माध्यम कर दिया ऐसी परीक्षा ली जैसी परीक्षा कोई कर नहीं सकता है महाराज जी आप तो श्री रघुनंदन के चरण पाद चरण कमलों का सम्वाहन तो करते ही होंगे कि हाँ माँ करता हूँ ये सौभाग्य मुझको मिलता है तो अगर आप श्री रघुनंदन की चरणों का सम्वाहन करते हैं तो हे हनुमान जी महाराज ये बताओ कि रघुनंदन के मंगल में पाद पदवों में कैसी रेखाएं हैं और कितनी रेखाए आप आपसी रघुनंदन का मुखारबिंद देखते हैं कि हाँ माता मुझे देखने का गौरव प्राप्त है तो कहे हनुमान जी महाराज ये बताओ कि रघुनंदन की नाक कैसी है उनकी ओष्ट कैसे है उनकी ताज कैसे है उनकी आखे कैसी है उनके केश कैसे के है उनका ललाज कैसा है हे हनुमान जी महाराज तुम कभी ठाकुर जी को स्नान कराते हाँ मैं यह स्नान कराता हूँ तो कहीं ये बताओ की ठाकुर जी के अंगों में कौन सा चिन्ह है कौन सा तिल है कौन सा सुन है ये सब बातें उनकी भुजाएं कितनी लंबी हैं उनका कटिप्रदेश कैसा है उनका चरण प्रदेश कैसा है ये सबसे रूपण करके हमको बताओ हनुमान तब मैं जाऊँगी कि तुम सच्चे राम भक्त हो और तुम मेरे पुत्र कहलाने के अधिकारी ऐसी परीक्षा शायद विश्व के इतिहास में किसी वक्त की किसी ने ली ना होगी चिन्हना लक्ष्मण से वानर ता भूय सामचक्षव न मोक सशे कीदृशं तस् संस्थान रूपं तस् कीदृशम कथम ऊरु उनकी जांघे कैसी हैं कथम बाहू लक्ष्मण से चनसमें मुक्तस्तु वै देया हनुमाताज तम भगवान् स्मरण किया भगवान का ध्यान किया अयथा तत्व जैसा खुद आंखों से देखा था अंदाज के सहारे नहीं यथातत्वम देखो भगवान के चरणों का सम्मान करो है किसी संत के चरणों का सम्मान करो तो कैसे करो प्रेम से करो उसके हृदय से लगा के करो तो आपको अपने आप सम्मान हो जाएगा है नाम ना? जी अब कहना शुरू किया और एक बहुत बड़ा अध्याय है महाराज इसमें कि राम जी के कैसे चिन्ह है क्या है कौन अंग कैसा है इस सबसे हनुमान जी ने एकदम बताया महाराज जी और बतलाने के बाद अब तो किशोरी जी की आंखों से आंसू गिरे और बहे और पूछे और फिर बहे महाराज जी और इतनी प्रसन्नता इतनी प्रसन्नता कि जिस प्रसन्नता का किस प्रसन्नता के बराबरी का समय और कोई कहा नहीं जा सकता अतुलंच गर्षम प्रहर्ष इन तुझान की नेत्राभ्याम वक्र पक्षमाभ्याम मुमोचा नंद जम जलम हनुमान जी ने कहा महाभाग महाभागी दूतो राम बस बस मान बस चुप रह मैं समझ तू मेरा बेटा है तू मेरा लाडला लाल है मैं समझ गई तू राम का है किसी और का नहीं है राम जी ए ए राम जी मैया मैं अंगुली ये अंगूठी लाया मैया मैं अंगूठी लाया मैं तेरे लिए लाया अब हम उठी लिया महाराज गृह तो आप भर तुक कर विभूषितम हनुमान जी महाराज ने जब अपने स्वामी के हाथ का आभूषण लिया तो उनको ऐसा मालूम पड़ा हो भर इत्यव इतव मेरे स्वामी ही मिल गए मेरे स्वामी मिल गए भर तारम इत्येव संप्राप्तम जानकी मुदिता अभवत वो अंगूठी लिया वो अंगूठी लिया तो केशवदास जी महाराज रामचंद्रिका में कहते हैं कि जब अंगूठी लिया महाराज जी स्याराम तो अंगूठी जब लिया तो वो अंगूठी ले करके कहती हैं कि अरे मुद्रिके, तू आ गई यहां पर है? अब एक बात बता स्त्रियों का विश्वास कौन करेगा स्त्रियों का विश्वास कौन करेगा एक स्त्री ने जो अयोध्या में छोड़ दिया एक स्त्री ने जंगल में छोड़ दिया और तू ने अब छोड़ दिया तू भी तो स्त्री है मुदरी तू ने अब छोड़ दिया रे मुदरी अब तियन की को करी है परी घर में घर में तो लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया अम्मा रास्ते में मग मै तरी और अब करी यानी तू ने अब छोड़ दिया रे मुदरी अब तीयन की को करी है परती। ऐसा कहते महाराज जी और महाराज जी वो मुद्रिका जो थी हाथ की थी लेकिन किशोरी जी ने तो उसको कंगन बना दिया हो हाथ की मुदरी को अंगूरी में पहनने वाली को किशोरी जी ने यो पहना और यो चली आई अरे इतनी दुर्बल हो गई है किशोरी जी कि वो मुदरी जो है कंगन के रूप में आ गई राम जी इस प्रकार से श्री किशोरी जी अब उसको लेकर के राम जी का याद करें और फिर रोए और फिर विराप करें और कहते हैं कि मेरे से राम जी कहीं नाराज तो नहीं हो गए हैं मैं बहुत दिन से यहाँ पर हूँ तो रानजी मुझको भूल तो नहीं गए हैं मुझको इस दुख से कौन छोड़ा प्रचिन्न विगत स्नेहो बिवाघव कचिन माम व्यसनाद असमान मोक्ष राघव अब मैं उन, उन, उन, उस मुखचंद को मैं कब देखूंगी है? उस मुखचंद का दर्शन मुझे कब होगा इस प्रकार ऐसी श्री हनुमान जी के सामने किशोर जी बिला कर रही है श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं हे माता राम जी तो सोते ही नहीं आपके विियोग में क्या कहते हो कि ठीक कह रहा हूँ अनिद्रा सततम राम सुप्तो पिछ नरोम कभी सोते नहीं और कभी सो जाते हैं एकाक्षण के लिए आलस्य आ जाती है आंखें लग जाती हैं तो कहते सीते सीते ऐसा कहते रहते हैं सीते मधुराणीम व्याहरण प्रतिबुद्य इस प्रकार से श्री राम जी आपके वियोग में बहुत दुखी रहते हैं किशोरी जी कहती है कि राषसा नाम बधन लंकाम उन्मथिताम लंका कदा रक्षति माम पति मेरे स्वामी राक्षसों का बध करके रावण को नष्ट करके है, इस लंका का उन्मथन करके तहस नहस करके मुझको कब ले जाएंगे मैं रघुनंदन का दर्शन कब करूंगी मुझे वो कब देखेंगे कदा द्रक्षति मामपति मत पति माम इसमें में भाव बड़ा भी तदा की राम जी। है एक बात बताओ क्या है क्या, क्या सूर्य कभी सूर्य कभी अपनी किरणों के द्वारा जल को सोखेगा सूर्य कभी अपनी किरणों के द्वारा जल को सोखेगा तो सूर्य कौन है रामजी हैं और किरण कौन है राम जी के बाण है और जल क्या है क्या राक्षस है तो राम रूपी सूर्य अपने बाण रूपी किरणों के द्वारा इन राक्षस रूपी जल को कभी सोखेंगे सरजाल अनुसुमान सूरा कपे राम शत्रु रक्षो मयम तोयम उपशोषम नई श्री हनुमान जी ने कहा भैया कब की बात छोड़ें आज हम आपको राम जी से मिलाएंगे आज आज अभी अभी, अभी, अभी अब राम जी का दर्शन आपको हमकाने के लिए तैयार है आप तैयार हो जाओ कहीं मैं समझी नहीं हनुमान तो क्या कह रहा है के मोच्या अध्ययी हो आज मैं आज मैं ले चल सकता हूं असमाद दुखाद इस दुख से आज आपको छुड़ा दूंगा क्या करना पड़ेगा मुझे के आरोह मम पृष्ठम मेरी पीठ पर चढ़ जाइए पीठ पर चल जाऊं क्यों कह लेकर चल दूंगा मैं रामजी तो के पास पहुंच जाऊंगा समुद्र तो के पार कर जाऊंगा क्या रावण आ जाए तो, तो माता एक नहीं अनेक रावण आम मुस्टिक में चूर्चूर्ण कर दूंगा राम जी तो, तो पृष्ठगताम कृतवा संतरिष्यामी सागर शक्ति रस्ती ही मैं बोढ़ लंकाम अपी और आप अगर कहो कि आप तुम्हारे पीठ पर नहीं चाहेंगे तो हम सारी लंका को ही उठा करके लेके चल दें अगर आप कहो तो ऐसा भी कर सकते हैं आप आज्ञा दो हम तैयार तो किशोरी हनुमान माता हाँ बोलो ये तो मैं नहीं कह सकती तू झूठ बोल रहा है लेकिन तेरी बात में मुझे दम नहीं मानना पड़ रहा है तो? कि इतना छोटा सा तू है गुंडा सा मुंडा सा ना साल्य हो गया ना तो बादशल में और छोटा मानना पड़ता है नहीं इतना ना मुन्ना गुन्ना सा तू है, है। तू कहता इतना बड़ा काम करूंगा कैसे करे अरे कथम चाल्प शरीर हस्तम मां तो ने इतना छोटा घुंडा मुंडा कैसे मुझे ले चलेगा हनुमान जी ने कहा भैया मैं छोटा नहीं हूं मैं बहुत बड़ा हूं क्या तू बड़ा है दिक्कत छोटा है क्या मैं बताऊं कितना बड़ा हूं क्या हाँ। ततो वर्धि तुम आ रे भी तधि तुम आर भी ये मैं आरे भी का भाष्य तिलक कार्य किया है बहुत बढ़िया भाव किया है वर्धी तुम आ रे भी का मतलब मारा एकदम बड़े नहीं हो एकदम बड़े नहीं हो गए सोचे कि एकदम बड़ा हो जाऊंगा तो माँ डर जाएगी तो थोड़े बढ़े देख लिया मां ने देख लिया थोड़े और बढ़े फिर थोड़ा और बढ़े फिर थोड़ा और बढ़े इस तरह से धीरे धीरे बढ़े महाराज जी देखा जी माँ घबरा नहीं रही है तो और बढ़े देखा नहीं गाड़ा और बढ़े इस तरह से तथा वर्धि तुम रे भी सीता प्रत्यय कारनाथ सीता प्रत्यय कारनाथ क्रमशा वर्धि तुम आ रे अब राम जी महाराज अब तो सीता जी ने देखा और देख करके गदगद हो गई कृतकृत्य क्रिट हो गई अरे हनुमान बस अरे तू मेरे लाल तू तो सब कुछ करने में समर्थ है तू तो सब कुछ करने में समर्थ है हैं? कि भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता माता, शाखा भैया मैं तो बंदर हूं मैं तो घुड़कना जानता हूं बड़े से बड़ा हो बंदर घुड़क तो देगा ही महाराज घुड़की तो बड़ी मशहूर है भाई मैं तो ना जानता हूं भैया काम करना है तो मैं क्या जानू सुनू माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल लेकिन तेरे स्वामी का प्रताप बड़ा दे रक्षा प्रभु प्रताप ते गरुण नहीं खाई परम लघु व्याल गरुड़ को सांप खा सकता है भैया प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाई व्याल मन संतोष भगति प्रतापानी क्या ठीक है तू ले तो चल सकता है मेरे मेरे विश्वास हो गया मुझे अत्यंत विश्वास हो गया लेकिन हे हनुमान आने वाला युग यही कहेगा कि राम जी के पत्नी को रावण हर ले गया और इतने महीने राम जी रहे ले आ नहीं सके आखिर में हनुमान जी को ही लाना पड़ा तो हे हनुमान तुम्हारी कीर्ति का संवर्धन तो हो जाएगा लेकिन मेरे पारंपरिक कीर्ति का संवर्धन नहीं हो पाएगा असली शिष्य कौन है असली पुत्र कौन है असली सेवक कौन है असली पत्नी कौन है, है? जो अपने स्वामी का अपने गुरु का अपने पति का अपने पिता का कीर्ति संवर्धन करना चाहे अपनी कीर्ति का बलिदान करके भी अपने स्वामी की कीर्ति का जो संवर्धन करे वही सचमुच सेवक स्वामी सेवक पत्नी वगैरह वगैरह है भक्त है तो हे हनुमान जी महाराज हमने बहुत दुख सहा है और और भी दुख सह सहलूंगी लेकिन दुख सहने के बाद भी अगर रघुनंदन कीर्ति की विवर्धमा की होती है तो मैं सर्वथा दुख सहने के लिए तैयार हूँ और हेमंत तुम जाओ और राम जी को ले आओ राम जी मा मितो दधि रामो दश दीव यह सराक्षसम मा मितो गृह गच्छे तब तत तम तत भवेत इसलिए ऐसा चाहती हूँ मैं हनुमान जी ने कहा माता अब मैं जा रहा हूं और कुछ कहना हो तो माता ने कुछ संदेश दिया कि माता और कुछ कि तू बता तेरी कोई इच्छा हो तो मम्मी या मेरी इच्छा तो तेरी कृपा दृष्टि से ही पूर्ण हो कुछ और चाहता है तू क्या भैया और कुछ तो नहीं चाहता लेकिन जैसे राम जी ने दिया था ना उसे आप भी कुछ दे दें तो बता दें कि किशोर जी ने दिया है माता जी ने दिया है हाँ जरूर दूगी समझे ना तो एक मणि थी महाराज उसको बहुत छिपा के रखा था और छिपा के रखा था उसको किशोर जी ने निकाला और निकाल के अभिज्ञान दे दिया है तो अभिज्ञान का मतलब मैंने बताया था आपको है ना कि जिससे परिचय मिल जाए उसको कहते हैं अभिज्ञान अभिज्ञाते अनेक रही थी अभिज्ञान तो अब राम जी तो कहे सुन हनुमान कह हाँ। कहीं एक बात बताऊं क्या हाँ कहीं ये सब अभिज्ञान तो फीके पड़ जाएंगे तो मुद्री भी मुझको दे देते जो मैंने पूछा था वो न बताते तो मैं तुमको राम भक्त नहीं समझती वो समझ तो रामचरितमानस महाराज बिल्कुल लिख साफ लिखा है कि महाराज वो आ गई फिर भी विश्वास नहीं हुआ हाँ मुद्री फेल हो गई तो राम जी मुद्रिका फेल हो गई राम जी कथा ने विश्वास किया देख लीजिए गोस्वामी जी का देख लीजिए पहले मुद्रिका आई है और बाद में कथा जी आई तो मुद्रिका जी तो फेल हो गई और कथा जी को मिला दिया। तो इसी प्रकार से श्री किशोरी कह रही है कि हे हनुमान मुद्रिका लाने के बाद भी अगर तुम रामचरित्र न सुनाते तो तुम, तुम मेरे विश्वास पात्र न बन पाते उसी प्रकार मैं चूड़ामी दूंगी तो चूड़ामी का अभिज्ञान भी तुम्हारे लिए बहुत पूरा नहीं होगा वो कुछ कम ही रहेगा श्रीराम ये भी तो सोच सकते हैं कि कोई मार करके दे दिया हो तो फिर मैं तुमको ऐसा अभिज्ञान दे रही हूं कि जैसा अभिज्ञान कोई दे नहीं सकता है अब मुझको छोड़ के कोई बता नहीं सकता है एक ऐसा चरित्र है एक ऐसा चरित्र है कि जिसको आज तक अभी कोई नहीं जानता आज उसका उद्घाटन कर रही है? वो उस चरित्र को मैं आती हूं और मेरे प्राण भी हैं और कोई अनिल लक्ष्मण जी भी उस चरित्र से अभी अभिज्ञ नहीं है क्या तो जयंत की कथा सुनाई महाराज जी जयंत की कथा सुनाई जयंत अब बड़ी लंबी छोड़ी कथा है महाराज जयंत की कथा सुनाई कि मे, उसने मेरे को चोंच मारा मुझे चोंच मारा कहा मारा भगवान जय मुझे चोच मारा है ना अचोच मारा चोच मार के भगा और राम जी ने जब देखा कि रक्त तो बह रहा है तो राम जी ने उस जयंत को था महाराज इंद्र का लड़का और दस हजार हाथी का बल उसके पास था वो साधारण भी नहीं था तुम तो जब जयंत चोच मारा तो राम जी ने एक सीख का सीख लिया हो सीख सीख समझते सीख सीख एक सीख लिया और सीख को रखा धनुष पर और धनुष पर रख करके उसमें फूक दिया ब्रह्मास्त्र को है ना प्रेरित सीक धनुष सायक सीक सहायक धनुष सीधे सीधे तो तो याद धनुष संधाना सीक धनुष सायक संधाना बहुत लोग कहते सीक धनुष सहायक संधाना सीक का था धनुष पर मार चढ़ा दिया सीक धनुष सायक संधाना और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा मंत्र से प्रेत ब्रह्मास्त्र दौड़ा महाराज जी अब मैं कथा नहीं सुनाऊंगा इसको तो राम जी मंत्र तो कहता है सुनाने को मंत्र तो कहता है इसको सुनाऊंगा बढ़िया बढ़िया ठा के साथ लेकिन महाराज जी कथा जी कहती हैं कि हमको नहीं हो गया इसलिए चल रहा आगे अब सीख का बाण छोड़ा महाराज ये सीख का बाण क्यों छोड़ा श्री राम जी ने सोचा कि अगर मैं इसके मारने के लिए सीधे सीधे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दूंगा तो लोग कहेंगे देखो एक कौए को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र भेज दिया कहे नहीं एक कौए के मारने के लिए ब्रह्मास्त फिर क्या करूं अब तो कहे हे जयंत हे जयंत तू ऊपर से देख रहे मैं कौआ है तो कौए तो के मारने के लिए तो सीका मार छोड़ रहा हूं अगर तू भीतर से कहे कि मेरे भीतर साठ हजार यक्षिका बल है तो उसको पराजित कहा कि इतना है मैं बल कह यार, पहले गलत कह गया अब सही है. है मेरे भीतर साठ हजार यक्षिका बल है तो उसको नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा हूं प्रेरित मंत्र ब्रह्म धावा ऐसा किया महाराज वो और फिर उसके बाद वो घूमा चारों तरफ हो अपने बाप के पास गया है वो अपने बाप के पास गया बाप से बढ़कर कौन रक्षा कर सकता सकता है कहता है कहते हैं ना तेरे बाप का है क्या कि तेरा बाप है जो है रक्षा कर ले कह रहे अरे बाप का बड़ा महत्व तो है वो बाप का बड़ा महत्व तो है।, है तो कहते ना तेरा बाप मर गया और आ गया बाप बाप को कहते पिता ये तो बाप तो उर्दू वाला है ना वो आदम हुआ वाला है पिता है पिता माने पिता बाप का को कोई अर्थ नहीं बाप का कोई अर्थ नहीं आपसे सच्ची बताऊं है बाप का कोई अर्थ नहीं एकदम कोई अर्थ है नहीं और राम जी पिता का अर्थ है पिता माने पारक्षण धातु से पिता बनता है इसका मतलब जो रक्षा करे उसका नाम पिता है अब वो रक्षा करने वाले पिता के पास गया आ? आ? इसी तरह सब है बेटा का कोई अर्थ नहीं पुत्र का अर्थ है बेटा का कोई अर्थ नहीं पुत्र का अर्थ है जोरू का कोई अर्थ नहीं पत्नी का अर्थ है हा? सब से। है इसे तो राम जी ए, राम जी कहा गया हो सपिताच उसका बाप ने भी उसको छोड़ दिया हो सपिताच परित्यक्ता सर्वैश्च परमर्षि भी त्रीलोका परिक्रम्य तीनों लोक में घूम करके तमेव शरणंगत राघवम शरणंगत राम जी के शरण में गया और तभी उसकी रक्षा हो पाई और ये कथा सुना करके ये कह देना कि हे रघुनंदन श्री सीताजी ने कहा है कि हे हे प्रियतम मेरे लिए आपने कवली को, को छोड़ा नहीं और आज इतना मुझको सर्वस्व हर देकर के रावण आया है और इस रावण को आप अब तक छोड़े हुए इसको क्यों नहीं मान रहे ऐसा जाके कहना ये अधिज्ञान है ये, ये ये कथा सुना, रह, सुना रही हूँ इस कथा को राम जी को सुना देना राम जी एकदम समझ जाएंगे की तू सीताजी के, के पास है आ रहे हो ये अभिज्ञान और फिर चूड़ामी भी महाराज जी बड़े छिपाए के रखा था उसको निकाला तथो वस्त्रगतम मुक्तवा दिव्यम चूड़ाम शुभम प्रदेयो इति प्रदे राये सीता हनुमते दु श्री सी जी ने हनुमान जी महाराज को वो चूड़ामणि दे दिया महाराज जी श्री सी सीता जी ने मस्तक का आभूषण देकर के ये कहा है प्रभु अब इस मस्तक की रक्षा तो तुम्हारे हाथ में है? और सही मस्तक अब कटने वाला है इसको आप बचा लो अथवा श्री भगवान रघुनंदन रामचंद्र ने हाथ का आभूषण देके यह कहा कि हे सीते तुम्हारी ऊपर मेरे हाथ की छाया हमेशा विद्यमान है तो श्री सी सीता ने मस्तक का आभूषण दे यह कहा हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मस्तक हमेशा विद्यमान है राम जी इस प्रकार से यह प्रसंग हुआ और श्री सी सीता जी ने संदेश दिया कि हे हनुमान एक संदेश कह देना ये स्लोक बड़ा बढ़िया है महाराजी क्या श्लोक है कि यथाच स मां मान तारे तिराघव अस्मात दुखानोधात तुम समाधा तुम सी हे हनुमान अब तुमसे कह रहे हैं ये राम जी के लिए संदेश नहीं है ये तुमसे कह रही कि जिस तरह से महाबाहु श्री राम मुझको तारे अर्थात मुझको दुख से छुड़ावे लंका से ले जाए कहा से निकाले कहां से निकाले असमात दुखाम्बु समात एक समुद्र में मैं डूब रही हूं अम्बु समरोध अम्बु सम्रोध का मतलब महाराज जी जिससे अंबु का सम्रोध किया जाए उसका नाम है अंबु समरोध अर्थात समुद्र तो असम दुखा अम्बु समात इस अंबु समरोध से इस अंबु समरोध से हमारी भगवान जिस प्रकार रक्षा करें वैसा तुम समाधा तुम और तुम समाधा तुम मरे अनुकूल तुम समर्था आप आप अनुकूल भगवान जिससे अनुकूल हो जाए मेरे ऊपर वह कृपा करें आप यथाज स महावाहू माम समा माम समाधा इस प्रकार से जाकर के आपसे ही रघुनाथ जी को मेरा संदेश देना ऐसा सी हनुमान किशोरी जी ने कहा और भी बड़ा संदेश है, है और संदेश को देकर हनुमान लेकर के हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे रहे किशोरी जी कि इदम चतीब्रम मम शोक बेगम रक्षो भी, भी परिवर्तन गुरुयास्तु राम से राम जी के पास जाकर के सब कहना क्या कहूँगा इदम चतीब्रम मम शोक बेगम ये मेरे शोक का जो तीव्र वेग है इसको भी जाके कहना रक्षो भी, भी परिवर्तन अरे राक्षसिया और राक्षस मुझको किस प्रकार भरसना करते हैं गाली बगते हैं अब कहते हैं ये भी सुनाना स्तु राम से समीपम और हे हे हे हे लालजी अब मैं तुमको आशीर्वाद दे रही हूं एक पंक्ति में आशीर्वाद है एक चरण में शिवस्त <laughs> ते ध्वास्तु हरि प्रवीर हे हरि हरि प्रवीर ते अद्वा शिवस्तु अव्याहत भवतु तुम्हारी अव्याहत गति हो जाए शिवा माने अव्याहत गति हो जाए सुन्या? हनुमान जी महाराज भगवती जनक नंदिनी श्री राम की श्री किशोरी जी की आज्ञा लेकर के आशीर्वाद लेकर के दिशम चीम मनसा जगाम उत्तर की तरफ चल दिए लेकिन शरीर से नहीं मन से चले उत्तर की ओर शरीर से तो अभी वहीं पर हैं सही से सोचते हैं हनुमान जी महाराज कि मैंने जनक नंदिनी जी का दर्शन कर लिया